तो कल चौथे स्कंद के ध्रुव महाराज के प्रसंग के पश्चात महाराज के आविर्भाव का प्रसंग हम देखते हैं ध्रुव महाराज के वंशजों में एक थे अंग और अंग के एक बड़े क्रूर पुत्र हुए जिनका नाम था वेण और वेण ने इतने बीभत्सव रूप से समस्त नागरिकों की हत्या करना आरम्भ किया तो उससे परेशान होकर सारे ब्राह्मणों ने वेण को अभिश्राप दे दिया और वेण की हत्या कर दी और उसके परिणाम स्वरूप वेण का मृत शव वही पड़ा था तब सब ब्राह्मणों ने मिलके संकेत किया कि वेण के इस मृत शव को मंथन किया जाए और उसके मंथन से भगवान के ही अवतार प्रथु महाराज अपनी अर्धांगिनी अर्ची के साथ प्रकट हुई तो पृथु महाराज के आविर्भाव के तुरंत पश्चात जितने वहां ब्राह्मण थे सब पृथु महाराज की स्तुतियां करने लगे पृथु महाराज उनके स्तुतियों को और अपने ही गुणों को सुनकर उत्तर देते हैं कि जब उन गुणों को मैं प्रदर्शित करूंगा तब मेरी स्तुति कीजिए और समय से पूर्व स्तुति करना अनुचित है तो प्रथु महाराज और अर्ची एक आदर्श राजा और रानी का रूप निभा रहे थे और तब प्रथु महाराज के पास नागरिक आए और कहने लगे कि पृथ्वी देवी अपने अलग अलग बीजों को अपने पास कुक्षी में दबा के रखी है और वो प्रकट नहीं कर रही तो पृथ्वी महाराज बड़े क्रोधित हुए और पृथ्वी महाराज ने क्रोधावेश में आकर धरती माता को ये चेतावनी दी और पृथ्वी देवी उनसे घबरा उनके समक्ष प्रकट होके कहने लगी कि जन सामान्य इन बीजों का दुरुपयोग कर रहा है जो भी अन्न पोषण इत्यादि पाने के पश्चात हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि भगवान का भजन करे सेवा करे लेकिन आपसे ही प्राप्त धन धान्य को प्राप्त कर ये सभी लोग आपका विरोध कर रहे हैं इसलिए आपकी सेवा में मैंने इनको दबा के रखा है लेकिन पृथु महाराज ने उनको आदेश किया कि जो कुछ न्याय करना होगा वो मेरा उत्तरदायित्व है आपका कर्तव्य है कि आप तुरंत इन सभी बीजों को प्रस्तुत कीजिए तब उनके कहने पर पृथ्वी महाराज पृथ्वी देवी के अंदर से विविध प्रकार के बीजों को प्रस्तुत किए और उसका विस्तृत वर्णन आया है चौथे स्कंद में कि हर जीव का अपना एक दूध होता है या आवश्यकता होती है तो कई बार लोगों को लगता है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने निजी कर्मानुसार कर्मट प्रयासों के परिणामानुसार कर रहे हैं लेकिन श्रीमद भागवत में ये प्रस्तावना दी गई है कि वास्तव में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान की ही अंतरंगा शक्ति जिसका नाम है इला या भूमि देवी जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं उनके माध्यम से हो रहा है तो इसलिए जब तिरुपति बालाजी का दर्शन करने आप जाओ तो वहां पर बालाजी के दो अंतरंगा पार्षद हैं श्री देवी और भू देवी तो कोई भी व्यक्ति अगर ये मान के चले कि मैं अपने प्रयासों से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हो वो बहुत बड़े भ्रम में है इसलिए यहां पर पृथ्वी महाराज ने उत्तरदायित्व लिया कि जन सामान्य के समक्ष हर प्रकार की आवश्यकताएं भगवान को संतुष्ट करके पूर्ण की जा सकती हैं वृंदावन ए कल्पद्र सदन महायोग पीठ तहा रत्न संभासन तातेवसी वसी आक्षे सदा ब्रजेंद्र श्री गोविंद नेम नाम साक्षात मदन सहस्त्र सेवक करे अनुक्षण सहस्र सेवा न्याय वर्णन कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन में जब राधा गोविंद मंदिर में राधा गोविंद जेव की सेवा पूजा हो रही है तो इसका वर्णन किया गया है वास्तव में ये कल्प है तो जो भगवान की सेवा करने अर्च विग्रह और मंदिर की स्थापना करते हैं वो अर्च विग्रह वास्तव में कल्प द्रुम या कल्प वृक्ष की भांति हो जाते हैं और सेवक की हर इच्छा पूर्ण करते हैं सहस्त्र सहस्त्र सेवक उस समय सेवा कर रहे थे सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास तार गुण सर्वे जगते प्रकाश तारा यश गुण सर्वे जगते प्रकाश सेवकों के अध्यक्ष थे श्री पंडित हरिदास जो गोविंद देव की सेवा में लगे थे उनका यश उनका गुण चारों दिशा में व्याप्त था वो बड़े प्रसिद्ध थे सुशील सहिष्णु शांत बदान्य गंभीर मधुर वचन चेष्टा महाधीर तो जब सेवक भगवान के सेवा में दिव्य वैष्णव गुणों को प्रदर्शित करते हैं भगवान की भावनाओं और इच्छाओं के साथ उनके मानसिक रवैये में समन्वय होता है तो भगवान अकस्मात ही स्वयं अपने हृदय के अंतकरण से जीव और भक्त की हर इच्छा पूर्ण करते हैं तो इसलिए गोविंद देव की सेवा हो रही थी और ये प्रचुर मात्रा में सेवा का एक मुख्य कारण था कि उनके सेवक बड़े ही दिव्य स्तर पर थे और सुशील सहिष्णु शांत वदान्य और गंभीर थे और उनके वचन बड़े मधुर थे और उनके चेष्टा भी बहुत धीर था इसलिए यहां पर पृथ्वी महाराज कह रहे हैं पृथ्वी देवी को कि हां मैं इस बात को मानता हूं कि हो सकता है जितने लोग पृथ्वी पर अभी हैं वो अपना दैवी उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि मेरे आदेशानुसार कार्य करें समाज को अनुशासन बद्ध करना ये मेरा कर्तव्य बनता है तत्पश्चात वर्णन है कि पृथु महाराज अलग अलग अश्वमेध यज्ञ करना संपन्न करते हैं अब पृथ् महाराज भगवान के पालन शक्ति के एक अंतरंगा पार्षद हैं तो अपने पालन के और शासन के शक्ति को बढ़ाने के लिए अब वो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करना आरंभ करते हैं अश्वमेध यज्ञ एक एक करके जब होने लगता है तो 99 अश्वेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं अब केवल एक अश्वमेध यज्ञ बच जाता है 100 अश्वेध यज्ञ जो संपन्न करेगा उसे स्वर्ग स्वर्गलोक में इंद्र का पद प्राप्त होगा अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने कुछ ही क्षण रह गए थे और उन कुछ क्षणों के पश्चात पृथु महाराज को स्वर्ग का नेता या इंद्र का पद प्राप्त हो सकता था तो इस बात को देखकर इंद्रदेव घबरा गए उनके मन में भय उत्पन्न हो गया पदच्युत होने के भय से वो इस अश्वमेध यज्ञ में हस्ताक्षेप करने का विचार किए योजना बनाए और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञ के लिए बांधे गए घोड़े को हस्तगत कर लिया बलपूर्वक उन्होंने उनका अपहरण कर लिया और उसे लोप कर दिया पृथु महाराज के पुत्र जब इसको देखे तो वो घबरा गए क्रोधावेश में आकर इंद्रदेव का पीछा करने लगे इंद्र ने अपना बचाव करने के लिए अपना वेश बदल डाला साधु संत का वेश धारण कर लिया अलग अलग कापालिकों का वेश धारण कर लिया जितने अप धर्म का पालन करने वाले लोग हैं जो अप अप्रदाय में हैं ऐसे विविध प्रकार के अनाधिकृत संप्रदायों का पंथों का वेश धारण करने लगे इंद्रदेव इसको देखकर उनके साधु के वेश को देखकर पृथु महाराज के पुत्र ने उन पर आक्रमण नहीं किया सोचा कि अनुचित होगा किसी साधु संत ब्राह्मण पर आक्रमण करना उसको देखकर अत्रि ऋषि जोर जोर से उच्च स्वर में चिल्लाने लगे कि यह कोई साधु संत नहीं है यह इंद्र ही है जिसने अपना वेश परिवर्तित किया है छोड़ो मत आक्रमण करो लेकिन अत्रि ऋषि ने आक्रमण नहीं किया और इंद्र ने भी उस घोड़े को छोड़ दिया समस्या का समाधान देखकर पृथ्वी महाराज के पुत्र पुनः उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेके आए बांध दिया फिर इंद्र ने उसको चुरा लिया इस तरह बार बार इंद्र उसको चुरा कर इस अश्वमेध यज्ञ के संपन्नता में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे थे तत्पश्चात प्रधु महाराज स्वयं इसमें उतरे और उन्होंने इंद्रदेव को पीछा किया और अपने हाथ में बाण लगाकर उनको समाप्त करने ही वाले थे और तब जाकर उनको रोक लिया गया और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर वहां पर यज्ञ करना आरम्भ किया और कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से हम इंद्र को भी इसके अंदर झुलस कर समाप्त कर देंगे और इस प्रकार वो यज्ञ करने ही वाले थे तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर पृथ्वी महाराज से निवेदन करने लगे कि आप इस प्रकार का कार्य मत कीजिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदान प्रदान का विषय यहां हम देखते हैं कि जब इंद्र ने इस प्रकार ये कार्य किया तो ब्रह्मा जी आकर उनको रोकते हैं और ब्रह्मा जी आकर कहते हैं नवध्यो भवताम इंद्रो यज्ञो भगवत आपका कर्तव्य बनता है कि आप इंद्र का विनाश मत कीजिए गलती किसने की थी इंद्र ने अपराध किसका था इंद्र का लेकिन लेक्चर किसको मिला पृथ्वी को यह है कृष्ण भक्ति आंदोलन तो यह मत सोचिए कि जो गलती करेगा उसी को ही दंड मिलेगा या उसी को ही लोग सुधरने कहेंगे भागवत में वर्णन आया है कि कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में जो आपके बाहर के सामाजिक नियम लागू नहीं होते यहां पर कोई भिन्न नियम लागू होते हैं उसको समझने के लिए भागवत समझना आवश्यक है नियम के दृष्टिकोण से देखा जाए न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंद्र अपराधी थे दंड इंद्र को मिलना चाहिए था इंद्र को ही किसी प्रकार से फीडबैक मिलना चाहिए था लेकिन ब्रह्मा जी आकर पृथु महाराज को पकड़े और पृथु महाराज को लेक्चर दे रहे हैं और कह रहे हैं न व्यो भवताम इंद्रो यज्ञो भगवत देखिए इंद्रदेव भगवान के शरीर स्वरूप हैं वो भी अवतार हैं और इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनका वध न करें और इसलिए वो कहते हैं कि इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं इंद्र बड़े शक्तिशाली और बहुत शक्ति प्राप्त अवतार हैं और जब बहुत शक्तिशाली भक्त जब कोई गलती करे तो उसको सामान्य व्यक्ति की तरह दंड नहीं दिया जा सकता इसलिए बहुत विचार करके मननशील होकर परिपक्व भाव के साथ उस अपराध का विश्लेषण कर उसके साथ प्रत्युत्तर देना होगा इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना विचार कीजिए मन में कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है आपकी महत्वाकांक्षा क्या है भौतिक जगत में हर व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करने की अभिलाषा करता है लेकिन ब्रह्मा जी पृथु महाराज के हृदय को टटोलते हुए कह रहे हैं आप अपने हृदय के अंतकरण में यह प्रश्न पूछिए और इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास कीजिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं पृथु महाराज को मेरा आपसे प्रश्न है कि आपको जीवन में क्या चाहिए आपको इंद्रदेव का स्वर्ग के सिंहासन का पद चाहिए आपको स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना है या भगवान श्री कृष्ण के हृदय के आसन पर बैठना है तो इसके ऊपर विचार करना आवश्यक है अगर आपको स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना है लड़ो ईट का जवाब पत्थर से युद्ध करते रहो बाण चलाते रहो जितना युद्ध करोगे उतना विजय प्राप्त होगा और उतना ऊंचा पद प्राप्त होगा लेकिन मुख्य प्रश्न है कि आपको स्वर्ग का पद चाहिए या गोलोकपति कृष्ण के हृदय के भीतर के आसन पर विराजमान होना है अगर स्वर्ग का पद चाहिए तो युद्ध करते चले जाओ कलह करते चले जाओ इस सामाजिक न्याय के अनुसार आप प्रतिकार करो लेकिन अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के हृदय के आसन पर बैठना है तो फिर भिन्न नियम लागू होंगे और उसमें आपको इंद्र के साथ समझौता करना होगा और उसको क्षमा करना होगा तो इसलिए यहां पर कहते हैं प्रथो कीर्ते पृथोर्भूयात तर ही एकोन शतक्रतु अलम ते कृतुर् स्वष्ट यद भवान मोक्ष धर्मकृत तो कहते हैं देखिए पृथुकीर्ति भूयात आपका नाम पृथु है आपके मन में सौ अश्वेद यज्ञ करने की अभिलाषा है लेकिन वो सौ अश्वमेध यज्ञ करके आपकी इच्छा क्या थी स्वर्ग के पति बनकर स्वर्ग का पति क्यों बनना जिससे आपका इंफ्लुएंस बढ़े आपकी शक्ति बढ़े आपकी समृद्धि में वर्धन हो आप यशस्वी हो जाएं, तो अगर आपको केवल ऐश्वर्य यश और सत्ता की ही प्राप्ति चाहिए तो मैं आपको एक दूसरा उपाय दूंगा जिसके माध्यम से बिना सौ अश्वमेध यज्ञ किए बिना इंद्रदेव के साथ कलह को कायम रखे उसका हनन किए आप शांतिपूर्ण ढंग से मेरे आशीर्वाद से वही यश ऐश्वर्य प्राप्त कर लोगे तो इसलिए मैं आपको उस मार्ग पर लेके चलना चाहता हूं प्रथोर कीर्ति प्रथोर भूया तर एकोन शतक आप सौ से कम एक यज्ञ करके वही ऐश्वर्य और यश प्राप्त कर लोगे लेकिन साथ साथ उस मार्ग को पालन करके सौ अश्वमेध यज्ञ करोगे स्वर्ग का राजा बनोगे निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ करोगे भगवान श्री कृष्ण के हृदय के साम्राज्य का राजा बनोगे और साथ साथ ऐश्वर्य और यश भी सनातन काल के लिए श्रीमद भागवत के पन्नों में आपका निरंतर अंकित रहेगा तो सोचो कहां आपको प्रवेश करना है स्वर्ग में प्रवेश करना है कि भागवत के पन्नों में प्रवेश करना है और भागवत कथा में फिर इंद्र को विलन घोषित किया जाएगा आपको हीरो क्या बनना है बोलो तो इसलिए भागवत जो है एक अलग दृष्टिकोण से तत्वों को प्रस्तुत करता है और यहां इस बात को वर्णन किया जा रहा है कि ये अश्वमेध यज्ञ जिसमें अश्वों को आहुति चढ़ाई जा रही थी लेकिन ब्रह्मा जी आकर पृथु महाराज को कह रहे हैं यज्ञ के अंदर घोड़ों को बलि देना वो तो कोई भी सामान्य व्यक्ति बलिदान कर सकता है लेकिन पृथु महाराज मैं जगत के सामने सनातन काल के लिए सिद्ध करना चाहता हूं कि जो भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के हृदय के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं वो केवल सामान्य घोड़े नहीं लेकिन अपने हृदय के अंदर इच्छा और योजना रूपी घोड़ों को बलि दे सकते हैं और अपनी इच्छाओं को और योजनाओं को बलि देना सबसे कठिन कार्य है बाहर के घोड़े को बलिदान देना तो बहुत आसान है जैसे आप में से कई लोग हमारे यहां पर एनिमल शेल्टर देखे होंगे उसमें घोड़े भी हैं उसमें से इन घोड़ों को क्यों लाया गया क्योंकि वो रेस में काफी साल भागने के पश्चात उसके मालिक ही उनको मारना चाहते थे बलिदान करना चाहते थे इसलिए उन्होंने लाके यहां पर हमको दे दिया कि आप लोग इनको संभालो आप लोग हरे कृष्ण वाले हो आप लोग तो अहिंसा के लिए प्रसिद्ध हो चाय कॉफी तक नहीं पीते तो ये घोड़ा यहां सेफ रहेगा और आप लोगों के पास तो भजन करने से फुर्सत नहीं तो घोड़ा क्या चलाओगे तो इसलिए घोड़ा भी सेफ रहेगा कुछ टेंशन नहीं तो इसलिए घोड़े का बलिदान देना ये कह रहे हैं भले कोई सामान्य व्यक्ति कर ले, लेकिन अपने इच्छाओं के स्वप्नों के विचारों के योजनाओं का बलिदान करना बहुत कठिन है और इसलिए जो सामान्य यज्ञ होता है जिसमें घी की आहूति देकर स्वाहा स्वाहा करते हैं और इदम नमम इदम नमम हम कहते हैं वो एक प्रतीक है हमारे वास्तविक भावनाओं का कि हम ऐसा करना चाहते हैं लेकिन यहां पर पृथ्वी महाराज से यह करवाया गया और इसलिए प्रथु महाराज को यहां पर बहुत विशेष रूप से माना गया है और यहाँ पर यह वर्णन आ रहा है कि इंद्र की सबसे बड़ी समस्या थी इंद्र की इनसिक्योरिटी थी कि उनका उनको लगता था मैं शतक ऋतु हूं तो इन कब होता है जब हमारा आइडेंटिटी परिवर्तित होता है वी एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी द आइडेंटिटी स्टार्ट चेंजिंग इंद्र को लग रहा था, इंद्रो लगा मत करतू हौ यज्ञ सौ अश्वमेध यज्ञ करतित्व कर प्रश्न चिन्ह उठेगाय इंद्रने विचार किया कि मैं प्रतिकार करूंगा तो ब्रह्माजी याथु महाराज कोको जगत के ॲसे चलायमन अपने आइडेंटिटी से बदलना है आगे उठना है और हमारा वास्तविक आइडेंटिटी है अस्तित्व है स्वरूप है जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास मैं कृष्ण का नित्य दास हूं इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि जब तक हम उस दासत्व को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते तो यदि से ही महाप्रभुर न पाए कृपा धन कि राज्य कि देह सब अकारण। प्रताप रुद्र महाराज कह रहे हैं कि जब तक मैं महाप्रभु का दास नहीं बनूंगा इस जगत का कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त करके मैं क्या करूंगा इसलिए दास बनना वास्तव में सबसे बड़ा पद है तो ब्रह्मा जी आकर पृथु महाराज को एक उदाहरण बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस पृथु महाराज के पास जीवन में उस क्षण दो प्रकार के चॉइस थे एक राजनैतिक दृष्टि से उच्च पद प्राप्त करना और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च पद प्राप्त करना तो इसलिए राजनैतिक दृष्टि से उच्च पद प्राप्त करने का अगर आपको आइडिया चाहिए तो महाभारत पढ़िए अगर आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च पद प्राप्त करने की युक्ति चाहिए तो भागवत पढ़िए तो इसलिए सामाजिक राजनैतिक स्तर पर अलग अलग प्रकार के हमारे आदान प्रदान संभव हैं और आध्यात्मिक स्तर पर वो अलग हैं इसलिए श्रीमद भागवत आरंभ में ही हर प्रकार के दूसरे तत्वों को और धर्मों को क्षण भर में परित्याग कर देता है तो इसलिए यहां प्रभुपाजी तात्पर्य में लिखते हैं अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा तो ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र और पृथु महाराज दोनों के बीच शांति स्थापित की गई इंद्र कौन है भगवान के भक्त अवतार पृथु कौन है भगवान के अवतार अर्थात भागवत में वर्णन किया जा रहा है कि हां आप लोग आदर्श मार्ग को प्राप्त करने के प्रयास में हो आदर्श गंतव्य वैकुंठ की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के इस मार्ग पर हो लेकिन इस मार्ग के पग पग में बड़ी चुनौतियां हैं और बड़ी अनिश्चितताएं हैं और बहुत सी कमियां हैं मार्ग हमारा आदर्श है लक्ष्य हमारा आदर्श है साध्य हमारा आदर्श है इसका अर्थ यह नहीं कि साधना के समय हम डगमगाएंगे नहीं साधना के समय हम फिसलेंगे नहीं गिरेंगे नहीं अर्थात अगर पृथु और इंद्र जैसे अवतारों के बीच मतभेद हो सकता है और वो अपने मार्ग पर डगमगा सकते हैं तो हम लोगों के क्या कहने इसलिए कहा गया है भूमव स्खलित पादान भूमि रेवावलंबनम तो तुम ही शरणम प्रभु चलते चलते अगर व्यक्ति फिसल के गिर जाता है तो उठने के लिए किसका आश्रय लेगा फिसला तो किसके कारण पृथ्वी के कारण उठेगा का तो किसका आश्रय लेके उसी पृथ्वी का आश्रय लेके इसलिए भक्ति मार्ग पे चलते हुए अगर भक्तों के द्वारा कोई गलती हो गई तो पत्थर उठा के मार मारकर उनको कुचल नहीं देना लेकिन इस बात को समझना है कि ये मार्ग बड़ा पथरीला है कठिन है संघर्षों से पूर्ण है बड़ी सहानुभूति के साथ परिपक्व भाव के साथ उनके इस गलतियों को समझना है मूल्यांकन करना है पर कि उनको बड़े स्नेह और करुणा के भाव से युक्त होकर सुधारने का प्रयास करना है जैसे ब्रह्मा जी ने इस तरह प्रयास किया श्याम सुंदर प्रभु जब ज्वाइन हो गए प्रभुपात जी को तो उसके दो वर्ष के पश्चात लगभग 1969 की बात है वो आए प्रभुपात के पास आकर बोलने लगे कि मैं तो आपके साथ जुड़ गया हूं आपका शिष्य भी हो गया लेकिन एक बुरी खबर है तो प्रभुपाद ने कहा क्या बुरी खबर है तो श्याम सुंदर प्रभु ने कहा बुरी खबर यह है कि पिछले कुछ अपराधों के कारण मुझे जेल में जाना होगा अब श्याम सुंदर प्रभु को लग रहा था कि प्रभुपा जेल की बात सुन के उनको तिरस्कार करेंगे उनके साथ संबंध नष्ट कर देंगे या घोषणा करेंगे कि चलो तुमको इस से हम निष्कासित करते हैं आपके कारण इसको बदनाम हो रहा है जाओ निकलो लेकिन प्रभुपाद ने कहा जेल की बात सुनकर प्रभुपाद कहते हैं अरे कृष्ण का भी तो जन्म जेल में हुआ तो इसको सुन के श्याम प्रभु को बहुत अच्छा लगा कि अरे ये जेल की बात सुनकर प्रभुपाद ने मुझे बहिष्कार नहीं किया स्वीकार किया क्योंकि जेल की बात होती है बदनामी की मैं एक प्रोग्राम कर रहा था जेल में आर्थरोड में सामने हमारे तीन चार कैदी बैठे थे सबके गले में कंठी माला थी कृष्ण का लॉकेट लगा हुआ था माथे पे तिलक था अब मैं चकरा गया कौन है ये लोग मुझे लगा दूसरे कोई पंथ के लोग आए हैं क्या या मुझे लगा मेरे बाद लेक्चर देने वाले हैं क्या या फिर वहीं के कैदी है क्या अब जेल में किसी को पूछ भी नहीं सकते कैसे आना हुआ क्योंकि उस समय मेरा लेक्चर चल रहा था जेल में तभी टेलिफोन ऑपरेटर को मंदिर मे फोन आया और ऑपरेटरने पूर्ण गोराग प्रभू का ऑपरेटरने जेल गे है तो गेस्ट शाम को, को फोन करभू सब ठीक है ना होेल गे मै रे लक्चर केले गेले भैया हम लोक सब जगात प्रभू पाल की बान के बहिष्कार नाही किया प्रभूपादने जेल क्यू जा रे हो श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं प्रभुपाद जी आई वॉज डीलिंग विथ ड्रग्स प्रभुपाद कहते हैं मी टू मैं भी ड्रग्स का व्यापार करता था प्रयाग फार्मेसी चला रहा था तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल मैटर को ठंडा कर दिया और फिर श्याम सुंदर प्रभु ने कहा पांच साल की सजा है मुझे जाना है प्रभुपात ने कहा चिंता मत करो हरिनाम लेते रहो छोड़ देंगे वो दूर दूर तक कोई संकेत नहीं था कि वो छूट जाएंगे लेकिन वास्तव में वो गए छह महीने में जेल के अधिकारी आके बोलते हैं आपको मुक्त कर रहे हैं वो बोले यार क्या हो गया वो अधिकारी बोला मुझे भी पता नहीं मेरे को तो आदेश मिला है तो आज तक पता नहीं कि कैसे वो आदेश मिला कि पांच साल की सजा छह महीने में कैसे रफा दफा कर दिया क्योंकि अगर पांच साल श्याम प्रभु जेल में होते तो 74 तक बाहेर नाही निकलते न ना होता बीटल्स का प्रचार न होता भारत में क्रॉस मैदान क्रॉस मैदान नहीं होता तो राधानाथ महाराज नहीं होते वो नहीं होते तो आप और हम होते तो इसलिए इतिहास के पनो में, जो एक एक घटना घटती है वो बहुत माने रखती है जिसने भी जेल ऑर्डर रिलीज किया उनको, उसके लिए हम लोग एक बार महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रम हरे रम रा श्याम सुंदर प्रभू बॉम्बे आ आय क्रॉस मैदान का फेस्टिवल ऑर्गेनाईज करने पहली बार इंडिया आरे है बाईस ते वर्ष की आयु उनकी इतने कम उमर में आय और उनको कुछ पता नहीं हिंदी जानकारी नहीं कुछ नहीं और प्रभुपाद बस एकमात्र इंडियन है जिनके साथ वो डील कर रहे हैं जो जिनको जानते हैं कल बदे भी मार्केट में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं भारत में प्रथम बार गाड़ी चला रहे हैं और इंडिया में गाड़ी चलाना हो तो आपको पता है कि ड्राइविंग स्किल से अधिक बहुत कुछ चाहिए तो चलाते चलाते गाड़ी उनका ठोकर लग गया एक आदमी को और आदमी नीचे गिर गया तो श्याम सुंदर प्रभु देखे कि चारों तरफ पब्लिक घेर लिया तो तो उनको लगा अभी तो मेरे को य दफना देंगे तो भगवान का नाम लेने लगे अचानक पब्लिक सीधा वो आदमी के आदमीर टूट पडा जो नीचे गिरा था उसकी पिटाई करने लगे तो श्याम सुंदर पऊ बोले यार, ये क्या है गलती तो मैंने की उसो क्यो मार रे फिर उनको लगा शायद भारत मेंसे स्टार्ट करते फिर मेरे ऊपर आक्रमण होगा तो सोच रेथे क्या होगा तब तक पब्लिक हट गे बोला आगे निकलो तो बोले ॲसे कैसे किसी एक व्यक्ति को पूछा यह क्यों किया तो कहते हैं कि देखो आप कृष्ण के भक्त का वेश धारण हो, कैसे होमत आपको आपस्टर्ब करने की तो बोले यार कमाले यहां पर ऐसे संस्कार हैं, कि केवल कृष्ण के भक्त का वेश धारण करलो तर लोक इतना समन करते वास्तव मे कृष्ण के भक्त के गुण अपना कर अगर व्यक्त करेगे तर क्या होगा तो इसलिए यहाँ पर अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि पृथु महाराज की विशेषता ये थी हाँ एक और दो श्लोक में सुनाता हूँ नैवात्म महेन्द्राय रोषम अर आर् तुम अर्हसी उभौ अभी ही भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रह मासमिन महाराज कृतास्म चिंताम निशामयास्मत वच आदृतात्मा तो बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं कि पृथ्वी महाराज को ब्रह्मा जी मास्मिन महाराज कृतास्म चिंताम निशामयास्मत वच आदृतात्मा मैं जो तुमको एडवाइस दे रहा हूं वच आदृतात्मा आदर के साथ सुनना क्योंकि माथे में जब क्रोध का पारा चढ़ा रहता है तो सामने वाला कोई अच्छा बात भी बोले तो अपने को लगता है कि ये बेवकूफ है व्यक्ति बेवकूफ नहीं होता लेकिन क्रोध के कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है तो इसलिए कह रहे हैं निशाम यासमत वच आदृत मेरे वचनों को आदर से सुनिए क्या यत ध्यातो दैव हतम न आपने बहुत योजना बनाई बहुत प्लानिंग किया बहुत विचार किया कि मैं ये कार्य संपन्न करूंगा सफल करूंगा हर प्रकार से योजना बनाकर प्रयास भी किया लेकिन यत ध्यायतो, दैव हतम अगर इतनी योजना बनाने के बाद भी जब वो योजना विफल हो जाए तो समझना चाहिए दैव हतम दैव डेस्टिनी भगवान की इच्छा ने उसको नष्ट किया है और भगवान की इच्छा से जब कोई वस्तु नष्ट हो जाए मनो अतिरुष्टम विषते मन के अंदर निरंतर संकल्प या ध्यान नहीं करना चाहिए कि ये प्लान क्यों बिगड़ गया क्यों बिगड़ गया क्यों बिगड़ गया क्यों बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया? निरंतर मन के भीतर ऐसे क्रोधावेश में आकर विचार मत करते रहो क्रोध और बढ़ेगा मनो अतिरुष्टम और जब मन अतिरुष्ट होगा विषते प्रवेश करोगे तमो अंधम तमो गुण में प्रवेश करोगे तो इसलिए चाहे कितना भी शक्तिशाली बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो भगवान यह भी बताना चाहते हैं भगवान के ही अवतार जैसे इंद्र और पृथु उनके भी प्लान हमेशा सफल नहीं होते उनकी योजनाएं भी कई बार विफल होते हैं और उनको सहन करना पड़ता है इसलिए जब योजना भंग हो तो उस समय निरंतर मनन चिंतन नहीं करना चाहिए क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ तमोगुण को प्राप्त करोगे इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि always remember that if something happens by providential arrangement we should not be very sorry the more we try to rectify such reversals the more we enter into darkest regions of materialistic thought sometimes saintly or very religious person also has to meet reversals in life such incidents although providential there may be sufficient cause for being unhappy one should avoid counteracting such reversals for the more we become implicated in rectifying such reversals the more we enter the darkest regions of materialistic thought therefore prithu should not be meditating on the incomplete sacrifice to isliye kai bar humko lagta hai ye karya maine arambh kiya safalta arthat karya ko sampanna karna भौतिक दृष्टी स वर्क कंप्लीटेड इज कॉल्ड वर्क सक्सेसफुल अ वर्क इनकम्प्लीट इज ऑटोमॅटिकली डिफाइन एज अनसक्सेसफुल इसले कोई व्यक्ती को असंपन्न अपूर्ण नहीं छोडना चते वेन यू बिगिन समथिंग यू वॉन्ट टू हॅव द सॅटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लीटिंग इट अन्यानवे कर है कि नहीं? तो इसलिए सफलता परिपूर्णता संतोष किसमे है एक और यज्ञ करो सो करो कंप्लीट सॅटिस्फाइंग फुलफिलिंग सक्सेसफुल तो भगवान भागवत के अनुसार कहते हैं, भैया फ्रॉम भागवतम पॉईंट ऑफ व्यू दॅट इज नॉट सक्सेसफुल फुलफिलिंग सॅटिस्फाइंग सबमिटिंग एसनिंग टू द लॉर्ड सक्सेसफुल फुलफिलिंग कम्प्लीट फिनिशिंग द एक्टिव्हिटी इज नॉट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस आवश्यक है कार्य समाप्त करणार सफलता नाही कार्यको भगवान की इच्छानुसार करना सफलता है और भगवानने काय कोनकम्प्लीट छोडो निन्यानवे के बाद छोड़ दो और अगर आपने निन्यानवे के बाद उस कार्य को छोड़ दिया वो सफल है वो कंप्लीट है इसलिए आपके कंप्लीशन और सक्सेस का जो परिभाषा है उसको बदलिए वो यहां पर मुख्य प्रमाण वर्णित हो रहा है पुरुषा यदि मुहयंती तो आदर्श देव मे परम जा दीर्घया वृद्ध सेवया तो यहां पर आप देख रहे हो कि यज्ञ के मैदान में प्रवेश किए हैं इंद्रदेव किसके साथ भगवान विष्णु तो एक तो ब्रह्मा जी ने लेक्चर दिया पृथु को अब पृथु को लेक्चर देने आ रहे हैं विष्णु और विष्णु इंद्र को अपने साथ गले में गले लगा के आ रहे हैं अपराधी को साथ लेके आ रहे हैं तो यह जो आप दृश्य देख रहे हो इस दृश्य के मर्म को जो समझ जाए वो भक्तों के संग में लंबे समय तक सेवा कर पाएगा यहां यह वर्णन किया गया है कि भौतिक जगत में शक्ति का प्रदर्शन सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है लेकिन वैष्णव समाज में अपने मतों को समर्पित करके शक्तिशाली लोग जब एकत्रित हो जाएं और अपने शक्तिशाली मतों को न्योच्छावर कर दें तिरस्कृत कर दें और वापस में आपस में समन्वय करने का प्रयास करें ये उनकी वास्तविक शक्ति मानी गई है तो इसलिए भगवान यहा पर खड़े होकर बडे संतुष्ट हैं, गरुड जी के साथ खड़े हैं, और भगवान क्या देखकर संतुष्ट हो रहे हैं, की पृथु और इंद्र दोन आप कृष्णा कॉन्शियस सोसायटी डज नॉट मीन देर इज नो एन वी देर बी एन but the secret is how will you adjust your envy to so, prabhupad ji usme likhne rahe ki become envy free wo to fir vaikunth ho jayega but in krishna consciousness society devotees learn how to adjust their envy so, to isliye keh rahe hain yahan par prasantam padayor prerna vriditum swena karmana शतक्रदुर परिष्वज्य जितने भी आप भागवतम में और प्रभुपा के बुक्स में पिक्चर्स देखते हो हर एक पिक्चर एक श्लोक के ऊपर आधारित है तो ये जो चित्र बना है ये इस श्लोक के ऊपर आधारित है प्रशंतम पादयोर प्रेम जब इंद्र देवने बडे प्रेम से पृथु महाराज के चरणो को ग्रहण करणे का प्रसिया प्रेमना ना वरीड तुम स्वेन उन्होंने प्रेम से उनको उठाकर अपने बलिष्ठ भुजाओं से आलिंगन कर लिया शतक परिश्वजन किया विद्वेश्वेश का अर्थ है किसी के प्रति द्वेश। द्वेशम अर्थात किसी विशेष व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेश। द्वेशम तो ऐसा नहीं कि यहां पर थु और इंद्र का कुछ लोगों के साथ द्वेश था दोनों का एक दूसरे के प्रति एक विशेष द्वेष था विद्वेश ससर्ज दोनों को उन्होंने दोनों ने अपने अपने भावनाओं को परित्याग किया और आलिंगन किया इसलिए कहा गया है सुधिया साधवो लोके नरदेवो नरोतम नाभि द्रुह्यंती भूतेनात्मा कले तो बुद्धिमान वो हैं जो वास्तव जीवन के को समज कर आधार पर करेंगे इस प्रकार आगे प्रतु महाराज आप नागरिको कोदर वाणीसंदेश करते हैर तब चुष्कुमार उनको उनके साम्राज्य उनका दर्शन करने आते हैं और जैसे चतुषकुमार प्रवेश करते हैं अगले स्लाइड में दो श्लोक उसमें से हम लोग वर्णन करेंगे जो पृथ्वी महाराज कुमारों के सामने प्रस्तुत करते हैं यतपाद पंकज पला विला भक्त्या ्रथितमुग्रहयी संत तद्वन्न रक्तमत युद्ध स्रोतो गणस्तमरण भज तो सुदेव पर चतुष्कुमार प्रथु महाराज को वर्णन कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि जो कृष्ण का भक्त बन जाए कृष्ण भक्ति के सागर की लहरें जब चलती हैं तब फिर चाहे कितने भी दूसरी इच्छाएं आए ये सागर की लहरें उन इच्छाओं को पूर्णतः आप्लावित कर देंगी हर प्रकार की भौतिक इच्छा ऐसे कृष्ण भक्ति के तीव्र दिव्य आध्यात्मिक निर्मल इच्छाओं के सामने तुच्छ हो जाती है। इसलिए तद्वतन रिक्त मतयो यतयोपिरुद्धा तो शिला प्रभूपा जी आपगवत गीता में गीता का नाम दिया द्या गीता एज इट इज और विशेष रूप से प्रभुपात जी के तात्पर्यों में भक्ति की पुष्टि हुई है क्योंकि गीता में हर प्रकार के मार्गों का वर्णन है लेकिन भगवान उन सभी मार्गों का निष्कर्ष देते हैं भक्ति भक्तिया तो शक्या हाँ भक्ति ही भगवान के द्वारा अंत प्रतिपादित है इसलिए प्रभुपात के तात्पर्य भी उसी दिशा में है इसलिए जब तक प्रभुपात के ग्रंथों को हम भक्ति के दृष्टिकोण से नहीं समझेंगे तब तक हम ये गीता क्या है नहीं समझ सकते एक हमारे भक्त नासिक में हम लोग का बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बुक टेबल लगाए थे और बुक टेबल को देख एक वहाँ का लोकल गुंडा आ गया और बहस करने लगा किस पूछ के लगाया है तो हमारे एक भक्त खड़े थे जो पहले फौज में थे उनको भी नॉन पसंद नहीं था तो जैसे ही इस व्यक्ति ने इस तरह प्रश्न उठाया किसको पूछ के आपने लगाया कहा अरे तुमको पूछ के लगाना होता है क्या हम लगा रहे हैं क्योंकि हम किताब वितरण कर रहे हैं भगवान के संदेश को बांट रहे हैं आपको पूछने क्या आवश्यकता हो है तो गुंडा बिल्कुल गुस्सा हो गया और सीधा वो भक्त का गला पकड़ने गया भक्त ने लगा दिया द्या तमाचा ॲसा तमाचा लगाव दूर जाग आकरे फौजी बाबा कोलने को यार ॲस क्यू किया हमलो का क्या होगा तुम तो फौजी होमजी है वे हमारी पिटाई करेगा हम कैसे बचाव करेगे वरे चिंता मत करो कृष्ण है ना इतना क्यो डरते हो तो अगले दिन हे लोग सब बुक टेबल पर खड़े थे वही गुंडा चार आदमी को आले आने लगा उसको देखकर बाकी भक्त लोग बोले अरे मुझे कपडा धोने है एक बोलता मैं थोडा कुकिंग करने जाता अचानक सबके अंदर सेवा भाव प्रकट होगा और फौजी बाबा अकेले खड जेसही हे गुंडा आया बोलता अरे तुम्ही थे क्या जो मुल छापड मारे तो बोलता हा और खाना है क्या और गुंडा जेब मेसे पाच सो रुपये निकाल बोलताय चार भगवत गीता देना तो अगर इसको देखकर अपन सोचे हे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अकनिक है तो ये हमेशा काम नहीं आएगा, लेकिन लि चैतन्य महाप्रभु हम लोगो को बोले कि यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश तो इले पर्याय स्रोतो गणस्त मरण भज वासुदेवम जब भगवान वासुदेव कोजेंगे तो अपने आप हृदय की हर प्रकार की इच्छा संशय संदेह भय इत्यादी सब नष्ट होगा और दूसरों का भी हम इस तरह से भला कर सकते हैं। इसलिए प्रभु कहे आगे कह शुनित पाए सुखे अपूर्वामृत नदी वहे तुमार मुखे हृदय प्रेरणा करो जिहवाय कहो वाणी की कोहिे भालमंद किछुही जेणे महाप्रभू जब कहते है रांद राय को आगे सुनायेये कथा कोहते अरे मै क्या जन मे क्या बोल रहा हूं? मैं तो बोले जा रहा हूं, आप वास्तव में हृदय के अंदर से प्रेरणा रहे हो प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जाने मायावादी भासी। सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल होयला कृष्ण भक्ति तत्व कह तहारे पूछिला। तेहो कहे आमि नही जे कृष्ण कथा सबे रामानंद जाने तेहो नाही येते था। तुम्हार ठाणे आयला तुम्हार महिमा सुनिया तुम्ही मोर स्तुती कर संन्यासी जनिय तर महाप्रभू कहते मैत्रु नाही जनता मी मायावादी संन्यासी हु मक्ती तत्व नाही जनता सर्वभोम भट्टाचार्य संघ मे मुद्ध होकर पूा कृष्ण भक्ती तत्व सुनाव और वहते मै कुछ नाही जनता रमानंद राय सब जनते इले प्रस्ताव पर्याप्र आपने आया हु आपण का अभिलाषी हं और अगर आप बैठकर समाजिक दृष्टिकोण से मुसी के रूप मे स्वीकार मेरी स्तुती करणे लगोगे तो फिर मेरे हृदय में क्या आशा बचेगी कि मैं आपके चरणों में बैठकर विनम्र होकर आपसे कथा सुन सकूं इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक औपचारिकता के अनुसार सन्यासी को सम्मानित करना अनिवार्य है लेकिन दिव्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर भक्त को कृष्ण कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए और इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैं सन्यासी ब्राह्मण इतना बड़ा पंडित होते हुए भी आप रामानंद राय के मुखारविंद से कृष्ण कथा सुनने का अभिलाषी हूं मैं ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हर भक्त को अपने साधना के जीवन में साधना का पोषण करने के लिए विनम्रतापूर्वक श्रवण करना आवश्यक है चाहे वो ग्रंथ से श्रवण हो या प्रवक्ता के चरणों के सामने बैठ कर श्रवण करें लेकिन ये श्रवण का तत्व बड़ा आवश्यक है इसलिए यहाँ कह रहे हैं तद्वद रिक्त मतयो यतयोपिरुद्धा श्रोतो गणा तमरणस भज वासुदेव इस प्रकार आगे पृथु महाराज वानप्रस्थ का जीवन प्राप्त किए और पृथु और अर्ची दोनों भगवत धाम जाते हैं फिर उनके आगे विजिताश्व हव्यधान हविर्धाना के पुत्र प्राचनी बरही और फिर उनके पु अप प्राची बरही और प्रचेतास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रचेतास एक बार तप करणे केले गे और जे सरोवर मे गे तर उको शिवजी के दर्शन हु और शिवजी उनके समने प्रकट होणे पर लोगो कोविशेष मंत्र द्याया और इसको कहा गया है रुद्र गीत दर्शनम नो दिद्रिक्षु नाम देही भगवत प्रीतम प्रेतम स्वाम सर्वे इंद्रिय तो शिवजी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं प्रभो मैं आपके सुंदर रूप को प्रणाम करता हूं जो वास्तव में हमारे अंग प्रत्यंग को कोर्णत संतुष्ट करने का समर्थ्य रखता है रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेंद्रिय गुणांजनम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का जो दर्शन करेगा उसकी सारी इंद्रियां पूर्णतः संतुष्ट हो जायगी इलियाहा गै की शिला प्रभूपा जीने आरम के दिनो से इस्कॉन के मंदिर मे विग्रहों की स्थापना कर दी भले भक्त लोग पूर्ण पूर्णतः सुयोग्य नहीं थे लेकिन योग्यता के अभाव में भी प्रभुपा जी ने डी इंस्टॉल किए क्यों क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि उनकी सेवा करके भक्तों का विकास होगा दूसरा समय के साथ साथ हो सकता है भक्तों का कभी पतन हो जाए जैसे मैंने कहा वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का वर्णन आ रहा है सहस्र सेवक सेवा करे अनुक्षण लगभग 1590 और 1670 के बीच में जब गोविंद देव मंदिर की सेवा की पराकाष्ठा थी उस समय हजारों भक्त लोग सेवा कर रहे थे वृंदावन में गोविंद देव मंदिर में सोने चांदी हीरे मोती के उपहार भेंट चढ़ाए जा रहे थे लेकिन औरंगजेब के आक्रमण के पश्चात जो दहशत मची और जो राजनैतिक परिवर्तन हुआ उसके बाद शायद वृंदावन का उस प्रकार का ऐश्वर्य पुनर्स्थापित कभी नहीं हो पाया तो काल क्रम के प्रभाव से हो सकता है भक्तों के भी उतार चढ़ाव होंगे लेकिन विग्रह कहीं जाएंगे नहीं तो विग्रह जब तक रहेंगे सेवा का वर्धन होता रहेगा उसी प्रकार अमरीका यूरोप में कई कई जगह कई स्कॉन के लीडरों का पतन हुआ समस्या हो गई वो छोड़ कर गए और वो गए तो उनके साथ सारे भक्त लोग भी छोड़ के चले गए लेकिन भगवान बड़े प्रेम से खड़े होकर मुरली बजाते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारी सेवा में और नए सेवक आएंगे तो इसलिए भगवान की सेवा करते समय हमको ये नहीं सोचना चाहिए मैं सेवा दे रहा हूं इसलिए इनका कुछ चल रहा है नहीं हम हो ना हो वो हमेशा रहेंगे इसलिए मदन मोहन की स्थापना करते समय राधानाथ महाराज बता रहे थे कि देखो भैया आप और मैं कब तक रहने वाले हैं चार दिन की चांदनी कब तक हम लोग का जीवन चलेगा लेकिन पत्थर का मंदिर बन गया विग्रह स्थापित हो गए हजार साल तक ये भगवान यहां खड़े होकर मुरली बजाते हुए जीवों का उद्धार करते रहेंगे आकर्षित करते रहेंगे अब दूसरे लोग समझे नहीं समझे कि मदन मोहन क्यों स्थापित किए हैं वो कोई मूड में आके आवेश में आके अचानक थोड़ी कर दिए बद्ध जीवों के उद्धार के लिए किया है इनको हाँ इतिहास के उस क्षण में आप और मैं यहां हैं और इसमें निमित्त बनने का हमको अवसर मिला है ये अलग बात है लेकिन मदन मोहन की लीला आपके और मेरे जीवन काल से बहुत परे है और उनके यहां पर आकर लीला करने का तात्पर्य आप और मेरे जीवन के समस्याओं से भी परे है इसलिए एक क्षुद्र बुद्धि से हम कभी विचार नहीं कर सकते तो इसलिए प्रभुपाद ने अफ्रीका में भी डीटी टी स्थापित किया अफ्रीका के एक मंदिर में राधा श्याम सुंदर के विग्रह काले मार्बल में भगवान को लगाया वहां पर गुंडे लोग घुस गए और बंदूक लेकर सीधा पुजारी के गर... सर पर रखकर बोलते हैं धज्जियां उड़ा देंगे तेरा गोली से मार देंगे पुजारी राजभोग आरती कर रहा था दिन दहाड़े पुजारी बोला आरती कंप्लीट करता हूं फिर मारो तो ये चौंक गया बोले यार इतना निर्भय आदमी कौन है ये तो फिर वो गुंडों का जो मालिक था नेता वो भगवान कृष्ण के विग्रह को देख पूछता है ये कौन है बताओ पुजारी कहता है ये मेरे भगवान है तो फिर वो गुंडा पूछता है ये बगल में खड़ी है गोरी वो कौन है तो वो बोलते अभी भक्त सोचने लगे इनको क्या बताऊंगा राधा रानी वाधा रानी इनको क्या समझेगा इन इनके तो पल्ले नहीं पड़ने वाला तो ये सफेद वाली कौन है गोरी कौन है बोलते ये ये भगवान की पत्नी है तो तुरंत वो डकैतों का नेता मुड़कर अपने सभी डकैतों को बोलता है इनको हम नहीं मारेंगे बहुत अच्छे लोग हैं छोड़ के चले जाते हैं इनको काले भगवान की गोरी पत्नी है बहुत बढ़िया तो उनके दृष्टिकोण से उनको लगा कि यहां पर तो बाहर की दुनिया हमारा अपमान करती है इसकोन वाले बहुत सम्मान कर रहे हैं इनके भगवान ही काले प्रभुपाद जी नैरो में लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद बोले कृष्णा इज ब्लैक तालियां बजने लगी जोर से प्रभुपाद ने कहा नॉट लाइक यू भौतिक रूप से नहीं सचिद आनंद विग्र है, तो इसलिए यहां पर रुद्र गीत में शिवजी अपने ही मुख से भगवान की स्तुति करके सब लोगों के सनातन काल के संशय को दूर करते हैं कि कौन किसके स्वामी है शिवजी के स्वामी भगवान विष्णु है आगे प्राचीन परिषद हर प्रकार के पशु यज्ञ में लगे थे उसको देखकर नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि आकर पुरंजन की आख्यान सुनाते हैं तो पुरंजन की कथा एक एलेगोरी या उपमा के रूप में है आगे और इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे नौ द्वारों का एक शहर है और ये नौ द्वारों का शहर क्या है शरीर और फिर उसमें एक निवासी रहता है वो कौन है आत्मा फिर वो एक स्त्री को मिलता है वो है बुद्धि और फिर परिवार और जननी बाकी हमारे बच्चे इत्यादि और फिर आक्रमण होता है चंडवेग का इस शहर पर चंडवेग का आक्रमण होता है चंडवेग कौन है काल काल स्वरूप का आक्रमण होता है तत्पश्चात वो इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है और ऐसे पुनर्जन्म से बचने के लिए उसे चाहिए कि गुरु का आश्रय ले गुरु की सेवा करे इस प्रकार कैसे पुरंजन ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया इसको जब विस्तृत वर्णन करते हैं तो प्राचीनी परिषद को लगने लगता है कि ये तो बड़ू जाना पहचाना हमको कथा लग रही है तो नारद मुनि ने कहा बिल्कुल लगेगा ही तेरे बारे में बोल रहा हूं मैं तो इसलिए भागवत में वर्णन आया है श्रुते अर्थेन अंजसा अगर डायरेक्ट किसी को गाली दो तो उसको अच्छा नहीं लगता कोई एक्ग्झांपल दे के गाली दो तो उनको लगत हा सात ॲस नाही करणार अकेले करे वास्तव जे व्यक्ती को अवसर द्याय की खुद्द व उत्तर ढूढ लो बुद्धिमान लोगो को ये पसंद हैर आगे मृग का कस तृग एक वन में भ्रमण करते हुए मृग तृष्णा के पीछे पागल होकर अपना जीवन व्यर्थ गवाए, इसका भी एक वर्णन आता है कि किस प्रकार आत्मा भिन्न भिन्न भिन शरीरों को प्राप्त करके जो हमारे सूक्ष्म देह मन के भीतर वासनाएं होंगी जब तक उन वासनाओं से हम शुद्ध नहीं होंगे हम भगवत धाम नहीं जा सकते तो इसलिए मन के अंदर जो हम अपने विचारों को धारण कर रहे हैं मन के उन मानसिक विचारों से मुक्त होना अनिवार्य है और ऐसे मानसिक विचारों से मुक्त होने के लिए वैष्णव संघ स्थापित किया गया है जुजी विषय ना हम इहा मुयाकि अंतरबिर्चा वृते भयोन पश्या कालि नप्लबो तस्यात्मलोका वर्ण से मोक्ष हमारे आठवें स्कंद में गजेंद्र जी कहते हैं कि जगत में हर वस्तु को काल शक्ति समाप्त कर देगी लेकिन काल शक्ति का प्रभाव केवल एक वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकता वो है अज्ञान टाइम कैनॉट टच इग्नोरेंस और इसलिए अज्ञान को समाप्त करना हो तो केवल वैष्णव कृपा और वैष्णव सत्संग के माध्यम से ही वो नष्ट हो सकता है इसलिए वैष्णव सत्संग सबसे शक्तिशाली तत्व है पूरे ब्रह्मांड काय की वैष्णव संतुष्ट करते हैं, व आशीर्वाद देशिर्वाद से ह हृदय के अंदर अज्ञान रूपी तम को भगवान पिघला इले हमे च ॲसे वैष्णव सत्संग के शक्ती कोझे एक व्यक्ती प्रभुपाद कोणत्या कि इस्कॉन के भक्त लोक सब जगह किताब वितरण करते एअरपोर्ट मे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। इतना आप बुक बाटते रहते हो आप बुक वम हो प्रभुपादने आप बुक नाही पडोगे आप स्टूल वम बनोगे तो बघाव कौनसा अच्छा है तो जब कोण व्यक्ती एक किताब को पडता है इन ग्रंथ के अंदर तत्व ज्ञान को समझता है तो इस तत्व ज्ञान को समझ कर उसकी मानसिक प्रवृत्तियां शुद्ध होती हैं आगे प्रचेतास फिर भीशन तपस्याओं के पश्चात जब भगवान विष्णु उनके सामने आकर कहते हैं आपके दीर्घकालीन सौहार्द को देखकर मैं प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे रहा हूं और तब जाकर विष्णु भगवान उनको दर्शन देते हैं प्रचेता वृक्ष की पुत्री कन्या मरीची से विवाह करके उनसे प्रकट होते हैं दक्ष प्रजापति आगे प्रचेता सेवानिवृत्त होकर नारद मुनि से मिलते हैं और नारद मुनि से मिलकर वो इस तत्व ज्ञान को पूरी तरह प्राप्त कर लेते हैं तत्पश्चात विदुर देव मैत्र ऋषि को हृदयपूर्वक अभिवादन करते हैं और हस्तिनापूर के लिए तुरंत निकल पडते या मैत्रि ऋषी और आगे कथा सुनाने के लिए तयार थेक विदुर जीने सोसा अगर कथा सुनते रेंगे तो धिक्कार जो मक्कार धृत राष्ट्र हैस क्या होगा धृत राष्ट्र कोण उद्धार करणा है अगर धृतराष्ट्र राष्ट्र का उद्धार नाही कि तो फिर जीवन में एक बहुत बडी गलती होयगी तो इसलिये वैष्णवगण वृंदावन में बैठे भजन करते हुए राधा दामोदर मंदिर में, कृष्ण कृपा मूर्ती अभय चरणारविंद भक्ती वेदांत स्वामी शिला प्रभूपाद जी वो राधा दामोदर मंदिर छोडकर गे अमरिका प्रचार करणे क्यो क्यो सरस्वती ठाकूर की इच्छा थी आचार्यों की वाणी थी प्रभुपाद ने वहां जाकर कहा हम वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी चालू करेंगे तो उसको सुनकर हम सदूत प्रभु भागे भागे गए एक हिप्पी ने एक पुराना बस दिया था वो टूटा फूटा बस लेके आ गए और प्रभुपाद को भुला लिया वो बस इतना गया गुजरा था कि उसमें कोई खिड़की भी नहीं और स्टियरिंग व्हील के सामने कांच भी नहीं पेंट भी नहीं एक ही सीट था ड्राइवर का प्रभुपात प्रवेश किया बोले मैं कहां बैठूंगा तो भक्त लोग भागे भागे एक चेयर लेके आए प्रभुपात बोले बस चलेगा तो चेयर भी हिलेगा भैया तो ब्रह्मानंद प्रभु भागे भागे आए बिल्कुल हट्टे कट्टे तगड़े थे वो पकड़ लिए चेयर को वो बोलेगा आप नहीं हिलेगा बैठो आप प्रभुपात बैठ गए फिर हमसदूत प्रभु ड्राइविंग कर रहे थे इग्निशन ऑन किया जैसे इग्निशन ऑन किया धुआं निकलने लगा धुआ निकलता देखकर ने कहा ओ लुक्स लाइक एन इंडियन बस तो हमसुदूत प्रभु कभी इंडिया नहीं थे उनको लगा प्रभूपाद स्तुती कर रहे हैं। तीन साल बा जे इंडिया तब समझा कि तब गाली द्या प्रभूपाद केस उमे सहायता करणे कोई नाही थे लिन जो दो चार लोक थे प्रभूपादने आप लोगों का सबसे बडा गुण क्या है आपके अंदर सेवा करने का उत्साह हैल प्रभुपाद जी की सफलता के पीछे मूल सूत्र क्या थे तीन मूल सूत्र थे नंबर वन प्रभूपाद वॉज वेरी हंबल सेकंड ही वॉज एक्स्ट्रीमली एनजियास्टिक थर्डली ही एप्रिशिएटेड ऑल फोर्थली ही रेस्पेक्टेड ही एम्पावर Those who were really capable. And fifth, he gave creative freedom. If you want to be a leader, then these five things are very important. Without humility, without enthusiasm, without appreciation, without empowering, and without giving creative freedom, nobody can do anything. तो प्रभुपाद जी के सफलता का ये प्रमुख सूत्र रहा और हम देखते हैं कि चौपाटी में भी मे उसम परमपूज्य जो राधानाथ स्वामी महाराज आ गए 1988 में तो ऐसा नाही कि यहां पर बहुत बडी योजना बनाई ती की यहाप बहुत बडा कोण कार्य करे चौपाटी स्कॉन खडा करेगे ॲस ॲसा परिस्थितियां कुछ ऐसी थी और अमरीका में मंदिरों की परिस्थिति कुछ ऐसी थी वहां पर जिसके कारण वहां का मंदिर ही इसकोन से बाहर हो गया और हो सकता है वहां पर कुछ लोग इनके उपस्थिति से घबरा रहे थे तो कई परिस्थितियों से उनको यहां भेज दिया गया तो इसलिए यहाँ पर आने के पश्चात एक दृष्टि से वो विचार कर सकते और उस समय महाराज जी के वहां पर पाँच चार पांच कॉलेज प्रोग्राम चल रहे थे अमरीका में हर एक प्रोग्राम में तीन सौ चार सौ लोग स्टूडेंट्स आते थे जैसे वो आए यहाँ चौपाटी के कोने में पहले ही साल में जैसे आए नौ महीना यहाँ थे वो नौ महीने में वो चार पाँच प्रोग्राम जो उनके चल रहे थे उसको बंद कर दिया गया अब सोचो आपसे बिना पूछे, आपके प्रोग्राम को कोई बंद कर दे और आपको जहा कुछ नाही हो रहा समजना चल रा नमता और सहनशीलता केर लेक्चर देणे केले आदमी आपण जीवन मे नम्रता और सहनशीलता, सहनशीलता अनुभव करता हैर व्यक्त करता है तब जा व बोल पााता आहे और दुसरं परभाव पर कर पाता है तो कई बार लोगों को लगता है कि उनकी योजना थी यहां चौपाटी में कुछ करणे की उनकी योजना नाही थी, उनको तो पता नस परिस्थिति में भेज दिया, लेकिन, यह महात्माओं का गुण है कि हर प्रकार के परजय की परिस्थिती मे विजय उत्पन्न करले नाईनटीन सिक्स्टी एट मे प्रभुपाद क्छा ती की न्यू वृंदावन में साथ मंदिर और बारा वन बने ट्वेल्व फॉरेस्ट में उन लोगों ने स्थापना की राधा गोविंद देव का कानर स्टोन गोविंद देव मंदिर का कंस्ट्रक्शन न्यू वृंदावन मे नाईनटीन सेवन्टी टू मेट होणेवाला नाईनटीन सेवन्टी टू मे भक्त लोक प्रभुपाद केले आप वृंदावन का रेप्लिका बनाने आप हमको बोल रहे हो, लेकिन आपण हमलो तर कोण वृंदावन नहीं, तो हम लोग कैसे रेप्लिका बनाएंगे? अगर आप यहां यठ कर डायरेक्शन दोगे जो वृंदावन के बारे में जानता है गाईडंस कर सकता है वृंदावन कैसे बनना आहे इलिपास न्यू वृंदावन बैठना जरुरी तब य बनेगा तर प्रभुपादने ठीक आहे मी राहूंगा तो भक्त लोगों ने उस समय प्रभुपाद के न्यू वृंदावन में रहने के लिए घर बनाना आरंभ किया जिसका नाम हो गया पैलेस ऑफ गोल्ड लेकिन वो घर इतना आलिशान बनने लगा कि प्रभुपाद 77 में चले गए घर तैयार हुआ 80 में और 81 में जब घर खुला वो इतना शानदार था कि उसको देखने के लिए हजारों लोग आते थे बस टूर जा रहे थे और आज भी उसका नाम है ताजमहल ऑफ द वेस्ट वो घर बनाया था किस लिए प्रभुपाद के लिए क्यों जिससे प्रभुपाद रहे और क्या बनाए वृंदावन घर बना लेट लेकिन घर इतना हीट हो गया कि घर देखने लोग आने लगे और दो संत लोग आए दूसरे पंथ के एक आचार्य थे वो अपने दूसरे डिसाइपल को देखकर बोलते हैं अरे क्या मंदिर बनाए इसकॉन वालों ने क्या बिल्डिंग खड़ा किया है इसको देखने हजारों लोग आ रहे हैं हम लोग का संस्था भी ऐसे करना चाहिए वो कौन थे प्रमुख स्वामी प्रमुख स्वामी ने अपने असिस्टेंट को बोला हम लोग ऐसे बनाएंगे और तब से स्टार्ट हो गया और स्वामीनारायण ने उसके बाद से हजार मंदिर बना दिए ध्रुव महाराज की कथा हो गई हमने इंस्पायर कर दिया वो आगे बढ़ गए तो देखिये सफलता में भी बहुत बड़ी समस्या होती है सक्सेस ऑल्सो हैज इट हँडिकॅप क्या को लगता है कि मेरा आयडिया के की से ज्यादा जोरदार है कि पैलेस ऑफ गोल्ड इतना हिट हो गया तो व्हा केली लगा की अरे क्या आयडिया लगाया हम्ने चलो क्योंकि हमारा ये आइडिया इतना सफल हुआ नहीं तो हजारों की संख्या में लोग क्यों आते इसलिए हम नेक्स्ट आइडिया लगाएंगे सेवन टेम्पल्स और ट्वेल्व फॉरेस्ट नहीं बनाएंगे सिटी ऑफ गॉड बनाएंगे दूसरी दिशा में निकाल के ले गए गाड़ी तो देखते ही देखते नाम दिया था उस कम्युनिटी का न्यू वृंदावन केवल एक कारण से कि वहां सात मंदिर बन सके दो हो गया अभी तक नहीं बनाए जनवरी दहा मे न्यू वृंदावन उन्नस मे न्यू वृंदावन के पंधरा भक्त लोग आ लोक आरे यात्रा करणे सम न्यू वृंदावन इस्कॉन मे वापस नाईन्टी सेवन मे राधानाथ महाराज लय और इस्कॉन मे आते सम राधानाथ महाराज के समने यही एक प्रस्ताव रखा गया गर इस्कॉन मे आप न्यू वृंदावन कोना एक दायित्व है जेसे नाईन्टी सेवन मे न्यू वृंदावन वापस इस्कॉन में आया सबसे पहिले राधानाथ ने अपने शिष्य जय गोपाल दास पुणे उसको भेजा कर एम टेक करचर एम आर्क जाके दिल्ली में आ, आप आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन निकालो थ्रु पुणा युनिवर्सिटी साथ मंदिर का ड्रॉइंग मापने के लिए। तो उनको मास्टर्स प्रोजेक्ट कर याद है ना सकीशरण तो जय जयगोपल प्रभू गए थे और क्योंकि की पुणा का रिक्वेस्ट गया था इसलिए गेलि सर्वे ने परमिशन दिया पूरा मदर मोहन का डिटेलो समोर ड्रॉइंग निकाल के एक नक्शा आपा एक नक्शा अमरिका भेजा महाराज केन सार चार पाच करोड रुपये इकट्ठा किया उसो फिर वापस और किसी काम में लोगों ने लगा दिया और मंदिर बनाने नहीं दिया फिर 2000 से ले 2003 दो के बीच में फिर कलेक्शन किया फिर वो पैसा लिया फिर और कहीं लगा दिया तब तक महाराज की भी आशा समाप्त हो गई थी कि कुछ वहाँ होगा तो फिर 2009 में फिर महाराज ने यहाँ पर पुष्ट करना स्टार्ट किया कि चलो हम लोग यहाँ पर कुछ करते हैं प्रभुपात का वो स्वप्न वहाँ तो कभी पूरा नहीं होने वाला कम से कम यहाँ पूरा करते हैं और ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में भी कोई कम संघर्ष नाही थे 88 से 96 के बीच दो सो लँड ढूढा आहे लोगोने तलेगाव वलेगाव मी जागा ढूंढा समन्टी सिक्स मे दौंड मेदा लँड चार सहा चला उस भक्त लोक उसो छोड कर निकल गे फर तीन सारक मार रेथे और सो तीन सो हमो लँड ढूढे टोटल चार सो पाच सो लँड महाराष्ट्र मेखने बा लँड मला दो हजार तीन मे लँड लिया केवळ एक छोटासा किचन का वो जगा था जहां पर सनत कुमार और नंदन प्रभु रहते थे, और चारों तरफ कोबरा सांप और जंगली सुवर घुमते जंगली सुवर केवल नंदन के खर्राटे से, वही एक सिक्युरिटी था <laughs> और ट्रक का वो वगैरे लो लिफ्टे लोक मंदिर मे और तब जाकर जा महाराजने फिर विचार कियाो हजार कि छे में जब कुछ नहीं था नाही पर जंगल ही था, तब मिलन बाग कोजा महाराजने मेरको बोला हमको वृंदावन फॉरेस्ट केले डायरमा बनना है रे वृंदावन फॉरेस्ट क्या यहा पूराही फॉरेस्ट है, पूरा है। वृंदावन फॉरेस्ट का बोले नाही भविष्य मे बनेगा <laughs> भविष्य मे कब भविष्य मे का बनेगा बोले वाडा मेडा वा, व्हा केवल जंगल है बोल नहीं, नहीं व्हा बनेगा तो दो हजार छे में मीलनबाग कोजा तर जहा धेनु का गधा लोग है ना उसके पीछे उनका पूरा एक शेड बना थांब बैठक वगैरे वो वी बहुत कम्प्लेन किया बोला यार मे कृष्णनगर नवदीप गावसे आया शहर मेने केली बंबई वापस गाव मे भेज रा तुम हम्ने का छे महिन्या एक सात करा करणार पडेगा तर एक सात बैठक उन्ह्या बनाया कितांना सेट दो सेट क्य सम पैसा नाही तर महाराजने का न्यू वृंदावन को सेट बना के तो दो सेट बना दो सेट बनाने के बाद नहीं होगा हम नहीं खरीदेंगे तो दोनों सेट गोडाउन में पड़ा रहा तो देखिए लीडर का अर्थ क्या होता है लीडर का अर्थ होता है कि वर्तमान में कितने भी चुनौती होने पर वो भविष्य का सपने देखने में डरता नहीं कभी कभी वर्तमान इतना भयावह होता है कि हम लोग भविष्य का सपना देखना ही भूल जाते लेकिन वर्तमान में चाहे कितने ही चुनौती हो हमारे वर्तमान की चुनौती अपने भविष्य के से कभी दूर नहीं करनी चाहिए तो यह मैंने देखा कि तब न धन था न लोग थे ना किसी का मूड था अभी भी बहुत लोक का मूड नहीं है लेकिन फिर भी उनके दिल में जो सपना हैसो उजागर करु न चला हम चले अकेला <laughs> तो एक समय तो कोई को तयार नाही कुठ नाही तो… मैं बोला महाराज ना को कोंटरेस्ट है ना ब्रह्मचारी कोंटरेस्ट ना फायनान्स कमिटी कोंटरेस्ट हैकॉन मे को कोंटरेस्ट है इंटरेस्ट वॉले केवल आप हो आप भी भूल जाव तर सबको शांती होईगी हो जाएगी। <laughs> वो बोले नाही अगर हम प्रभुपाद कोलगे तर प्रभूपाद जी आशा कससे करेगे उनका जो न्यू वृंदावन का सपना पूरा करणार हो तो ऐसे मंदिर से थोडी आशा करेंगे, जहां पुजारी का सेवा करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं, जहां राजभोग का कुकिंग करने के लिए आदमी नहीं, जहां अगले महिने का खर्चा आयगा उस केले भीक मागना पडा हो तो ॲसे चुनौती मंदिरं से थोडी अपेक्षा की जा सकती इतका बडा प्रोजेक्ट करणे भगवान की दयाचे हमारे पास धन भी लोगी है ब्रह्मचारी लोग आहेत अगर भगवान ने कुछ दिया और जब देने पर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के अग्नि लेवल पर नहीं जाओगे तो जो दिया है उसको भी खींच लेंगे तो इसलिए भक्ति का अर्थ है यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली गोइंग बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन निरंतर संघर्ष करते रहना तब जाकर फिर उस संघर्ष में कई लोग जुड़ गए तो ये उस समय का जो सपना है उसको लेके चले और वो वृंदावन फॉरेस्ट का जो डायराम आप देख रहे हो आज 2006 में कम्प्लीट हुआ गोडाउन में बारह 10 साल धूल खाया 2016 में बाहर निकला वो और जब नए नए ब्रह्मचारी आए वो लोग आके पूछते क्या पढ़ा है अंदर क्या पढ़ा है गोडाउन में अजीब अजीब वो फाइबर का क्या है वो <laughs> मैं उनको क्या बताऊ <laughs> पहले बाकी सब तैयार करो बाद में जब समय आएगा बताएंगे तो इसलिए हर वस्तु का हर व्यक्ती का सेवा का आपला टाइम लाईन होता है। और समय से पहले कभी कुछ होता नहीं तो पाचवे स्कंद में ऐसे सत्संग की महिमा का विस्तृत वर्णन आया है और कई कथाओ पाचव स्कंद मे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में कह रहे हैं कि सत्संग छाड़ी कइनू असते विलास जैसे ही सत्संग छूटेगा असत में मन धावमान होगा और पांचवे स्कंद में भरत महाराज की कथा में ये कितना स्पष्ट होता है कि महा भागवत के स्तर पर भी व्यक्ति जब अकेला रहे और सत्संग से दूर हो तो उसका मन भटक सकता है ते कारणे लागिलु ये कर्म बंद भास विषय विषम विष सतत खाई गौर कीर्तन रसे मग्न न हो और जैसे असत में जाएगा मन अलग अलग प्रकार के इंद्रतिप्ति के कार्य में वो लग जाएगा और तत्पश्चात गौर कीर्तन में मन मग्न नहीं हो पाएगा के नोवा अच्छे प्राण की सुख पाया तो कहते हैं कि इस प्रकार के असत का जीवन पाकर मैं तो मानव जीवन प्राप्त करके भी बर्बाद किया इससे अच्छा तो शरीर त्याग ना ही है तो उसी प्रकार प्रेव्रत महाराज सर्वस्व परित्याग कर बैठे हैं और तब अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रशासन में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है नारद मुनि के पास बैठकर वैराग्य का मार्ग धारण करते हुए प्रियव्रत महाराज बैठे हैं तब स्वयंभुआ मनु को पता पड़ता है कि अब ब्रह्मांड के सेना नायक कोई नहीं बचे साम्राज्य कौन संभालेगा और इस परिस्थिति को देखकर स्वयंभुआ मनु ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर चलते हैं और साक्षात नारद मुनि के पास क्योंकि ब्रह्मा जी को लगा कि मैं स्वयं भू मनों को लगा कि मैं अकेला जाऊंगा तो हो सकता है नारद मुनि मेरी बात की उपेक्षा कर दे लेकिन ब्रह्मा जी को साथ में लेके चलूंगा तो हमारे प्रस्ताव में कुछ शक्ति होगी गंभीरता होगी इसलिए ब्रह्मा जी को साथ लेके गए अब प्रियव्रत के मन में रंच मात्र इच्छा नहीं थी कि वैराग्य के मार्ग को छोड़कर अन्य कोई प्रशासन का कार्य करे वो तो शास्त्र के भावनाव में पूरी तरह रमे थे शास्त्र में ही गोते लगा रहे थे शास्त्र में ही आनंद पा रहे थे नारद मुनि के चरणों में बैठकर उनके मुखारविन से कथा सुनते हुए वैराग्य के चमचमाते हुए दीपक की ओर वो निरंतर दृष्टिपात कर रहे थे उनके मन में साम्राज्य को धारण करने की कोई इच्छा अभिलाषा नहीं थी लेकिन यहाँ पर श्रीमद भागवत फिर उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है कि भक्ति का अर्थ है कि हम अपने इच्छाओं को तिलांजलि दें और महान संतों के इच्छाओं को सर्वोपरि मानकर उन इच्छाओं के विशाल पर्वती शिलाओं के ऊपर अपनी इच्छाओं के बवंडर को और लहरों को टूटने दें और तब जाकर यहाँ पर प्रेव्रत महाराज को स्वयंभुआ मनू और उनके साथ साथ ब्रह्मा जी ने मिलकर समझाया कि आपका अभी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे साथ चलिए और साम्राज्य संभालिए और बड़ा विस्तृत ये चर्चा का विषय है लेकिन संक्षेप में यही बताऊंगा कि महाराज ने सोचा कि चलो मुझसे ये महान संत लोग निवेदन कर रहे हैं, मेरा कर्तव्य बनता है उसको पालन करना, तुरंत तैयार हो गए, और प्रेव्रत महाराज साम्राज्य संभालने लगे और जिस उत्तरदायित्व केंभीरता के, साथ, के साथ, लगन के कार्य किया बडाही प्रशंसनीय था और प्रियव्रत महाराज एक आदर्श गृहस्थ का जीवन व्यक्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण के स्मरण को अपने हृदय का आधार स्तंभ मानकर वो अन्य बाकी क्रियाओं को अपने जीवन में उतार रहे थे तो इसलिए प्रेव्रत महाराज की जीवनी बहुत आदर्श मानी गई है क्योंकि हम सभी को अपने जीवन के भौतिक कार्यों को संपन्न करना है तो इसलिए इस कथा के माध्यम से वैराग्य की वास्तविक परिभाषा दी जा रही है प्रेव्रत महाराज ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली वैरागी नारद मुनि के सानिध्य में थे वैराग्य के आश्रम में स्थित थे स्वयंभुआ मनु और ब्रह्मा जी आकर उनके वैराग्य के जीवन से उनको उठाकर उखाड़ कर उनको प्रशासन के जीवन में डाल दिया तो प्रश्न उठता है कि क्या प्रियव्रत महाराज का वैराग्य भंग हुआ भागवत उत्तर देता है कि नहीं महाराज ने एक ऊचे स्तर का वैराग्य प्रदर्शन किया उन्होंने ब्रह्माजी और स्वयंभू मनु के इच्छा को अपनी इच्छा मानकर अपनी निजी इच्छा का वैराग्य दिखा दिया। तो इसलिए भागवत बारंबार इस बात कोष्ट करैराग्य का अर्थ वेशभूषा नाही वैराग्य का अर्थ कोई सामाजिक औपचारिकताओं को समाप्त करना नहीं वैराग्य का मूल अर्थ है कि अपने निजी इच्छाओं को क्षण भर में परित्याग करने का हर प्रकार से प्रयास तो इसलिए यहां पर प्रियव्रत महाराज बहुत बड़े वैराग्य के रूप में उनकी स्तुति हुई है और इसलिए प्रभुपा जी जब भुवनेश्वर में थे तर गौरगोविंद महाराज हे कथा बताते हैं बैठक गौरगोविंद महाराज को प्रभूपाद जी समय भुवनेश्वर में भागवतम का अनुवाद करणे थे लेकिन काम बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे चल रहा था तो प्रभूपात बोले इतना स्लो क्यू फास्ट करो उड्या ट्रान्सलिशन करणा आहे भागवतम का वो बोले इतना मॅनेजमेन्ट का काम लगा हुआ मी कैसे छोडू तो प्रभुपाद बोले मॅनेजमेंट केले और कसे को लगागे आप दुसरे कोनजमेंट दो आप ट्रान्सलेशन करो वो बोले दुसरा को है मॅनेजमेंट करणे प्रभुपाद एक भक्त कोखे अमेरिकन भक्त प्रभुपाद बोले इसो मॅनेजर बनादेंगे गोरगोविंद महाराज बोले मै नाही बोल सकता आपही बोलो तर प्रभुपाद उस भक्त को बुलाय वक्त आके प्रभुपाद कोणाम प्रभुपाद प्रभुदने प्रभुपादने देखि मेरी इच्छा है कि आप यहीं भुवनेश्वर में रहकर मैनेजर बनो जिससे कि गौर गोविंद महाराज ट्रांसलेशन कर सके वो भक्त ने अगले दिन का न्यूयॉर्क का टिकट निकाला था उसके सर पर तो वज्रपात गिरा झटका खाया वो प्रभुपाद कुछ देख के बोलते आप क्या बोल रहे हो मैं तो कल जा रहा हूं न्यूयॉर्क जा रहा हूं और वैसे भी शिला प्रभुपाद इंडिया का वेदर मुझे सूट नहीं करता प्रभुपाद ने कहा ज्यादा समय रहोगे तभी सूट करेगा तो रे बाप रे, अभी क्या बोलूँ तो कहता प्रभुपाद जी यहां मैं जो कुछ भी खाता हूँ ठीक से पचता ही नहीं प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो मैं सब लिख के दूंगा क्या खाना है क्या नहीं बराबर खाओ सब पचेगा फिर कहता प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में मेरे लिए एक नया डिपार्टमेंट वो लोग ने चालू किया है उसको टेक ओवर करने जाना है प्रभुपाद ने का चिंता मत करो दूसरे डिवोटी को मैं भेज दूंगा वहां टेक ओवर करने तुम यहीं बैठो अब वो सर खोजना लगे अभी क्या करें तो बोले प्रभुपाद जी मेरा लोकल जी के साथ जमता ही नहीं है जो लोकल जी है उसका और मेरा पटता ही नहीं प्रभुपाध्या आज ही मैं जी बदल देता हूं ये ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं हुआ तो बोले अब फाइनली क्या तो बोले जी यहां बैठे, बैठे मी इतकं बिझी राहता हा सुबे शाम सोला माला नाही हो पाता। यक मे जाऊंगा आरम करू प्रभूपाद पूरा दि हो, सोलामाला नाही होता चलता है सेवा मे लगे हो को बात नहीं बैठो येतो प्रभूपादने जबरदस्ती उनका प्लॅन बदल द्या और फिर वहेर मॅनेज कि तो इथे यहां देखा गया है कि कई बार भक्ति के संग में भक्ति के मार्ग में अगर आगे बढ़ना हो तो भगवान जब कहते हैं अर्जुन को सर्वधर्मान परित्यज्य, यह जो परित्यज्य है वो महान वैष्णव वैष्णव सत्संग और वैष्णव समुदाय के आदेशानुसार हम उसको बदलने का प्रयास करें प्रियव्रत के फिर आगे वंशज अग्निधरा और उसके आगे महाराज नाभी और महाराज नाभी सुंदर सुंदर यज्ञ करने के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए और उसमें भगवान श्री विष्णु स्वयं साक्षात उपस्थित होकर यज्ञ को स्वीकार करते थे फिर उसके आगे उनके वंशज हुए महाराज ऋषभदेव ऋषभदेव एक उत्तम कोटि के राज राजऋषि थे जिनके अंदर हर प्रकार के गुण उत्पन्न थे और उनके सौ पुत्र हुए और ऋषभदेव महाराज ने उन सौ पुत्रों को संदेश दिया और उन संदेशों में बड़ा प्रसिद्ध संदेश है नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर् विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायन शुद्धेन सत्मात् ब्रह्म सौख्यम तू अन की देखिए आप मानव जीवन प्राप्त कि हो मानव जीवन प्राप्त करके, केवल करप्ती के आधार पर जीवन जिओगे तो ये तो, विष्टा खाते हुए हुकर कुकर की भांती हो जायगाय आपव जीवन मे ॲसे आपण बहुमूल्य मानव जन्म को व्यर्थ न गवाय प्रभूपा जी आपण कुठ शिष्यो के अमरिका मे गाडी मे जा तबी अचानक भक्तोने देखा कि कुछ बाहर के नव युवक नव एक कीचड़ के तालाब में कई सुवरों के साथ खेल रहे थे कीचड़ उछाल रहे थे सुअर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर उसको देख के एक भक्त ने कहा प्रभुपाद को तो प्रभुपाद जी ऐसे करतूत ये लोग कर रहे हैं अगला जन्म उनको सुअर का मिलेगा ना तो प्रभुपाद ने कहा अगला जन्म क्यों अभी भी सुअर ही तो है कष्टान कामान और हतिवीडभुजम मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या कर रहे हैं तो इसलिए ऋषभ देव महाराज के शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं हाँ प्रभुपाद जी कई बार इनको कोट किए हैं और इनके ऊपर लेक्चर सीरीज भी प्रभुपाद जी के काफी हुए हैं और मुझे याद है सबसे पहला हम लोग का नित्य कृष्ण प्रभू के साथ हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट किंवा नाईनटीन नाईन्टी फोर मे सायन में हनुमान मंदिर मे नाईन्टी थ्री डिसेंबर मे जॉईन हुवा नाईन्टी फोर मेम सप्टेंबर वगैरे मेलोग कारकडा गेथे औरकेबार्चा करणे लगे तर नित्य कृष्ण प्रभूने मुंबई प्रस्ताव द्या सान में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक हनुमान मंदिर है वहां से मुझे ऑफर आया है प्रोग्राम के लिए तो मैंने कहा नित्य कृष्ण प्रभु को अरे मैं तो बिल्कुल न्यू डिवोटी हूँ तो नित्य कृष्ण प्रभु बोले मैं भी मैं भी नया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक साथ करेंगे तब हम लोग वहीं पर हनुमान मंदिर में प्रोग्राम स्टार्ट किए और वो मेरा लगभग पहला कॉंग्रिगेशन प्रोग्राम था तो प्रीचिंग मे नित्य कृष्ण हमको ब्रेक दिया <laughs> और ये सप्टेंबर का महिना थामारा सॅफरन हुआ थास्के अक्टोबर मे सॅफरन मला तो समलोग हनुमार मंदिर मे प्रोग्राम स्टार्ट कि तो बंबई शहर मेसम धीरे धीरे राधानाथ ने बोला सब जगह प्रोग्राम्स स्थापित करो और देखते ही देखते बॉम्बे के कोने कोने में प्रोग्राम्स और प्रचार कार्यक्रम बढा क्यों? क्यो जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक लोग इस प्रकार इंद्र तृप्ती के आधार परि जीवन जीते राहगे और उमे तो इंटरनेट वगैरे था नाही तर फिरभी प्रचार करणा इतना कठिन नहीं था लेकिन आज के जमाने में प्रचार करना इतनी बडी चुनौती है क्योंकि आपका लेक्चर क्यपकाचर के कंटिन्युअस कौन सुनेगा बिना व्हाट्सअप देखे <laughs> फिर आपईा को कोट करोगे तो तुरंत गूगल पे चेक करेगा तो ये कलियुग की जनता तो प्रचार करना इतना आसन नाही रहा अभि तो इसलिए यहाँ पर ऋषभ अब अपने जीवन के अंत में अवधूत के रूप में भ्रमण कर रहे हैं इतने बड़े राजा इतने बड़े नरेश लेकिन ऐसे वैराग्य का प्रदर्शन किया और तब उन्होंने अपने शरीर के अंत करने से पूर्व बहुत सुंदर सुंदर उनके विषय में श्लोक आया है कि मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है योगिन कृत पत्युर पत्युर्यव पु एक श्लोक आता है कि अगर योगी अपने मन को सावधानी से नहीं पकडे अप देखिए गोशाला में कल आप लोग जाओगे गोपूजा करने के लिए तो गैया कोे बडी सिंग वली आपला आप लगोगे लेकिन चाहे कितना भी प्रेम करते हुए आप उसको सहलाओ सावधान रहना क्योंकि वो गाय हो या खासकर बैल कब अचानक लपक के एक सिंग मार देगी कोई भरोसा नहीं है और ऐसा नहीं कि वो क्रोध में मार रहे उनके लिए वो हरी बोल है हरिबोल <laughs> लेकिन उनके हरिबोल से आपका हरिबोल हो जाएगा एक हफ्ता अस्पताल में जाएगा इसलिए कहते हैं जिस साधक ने साधना करते हुए अपने मन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जैसे पशु अचानक सींग मार दे और आपको घायल कर दे वैसे ऐसे योगी और साधक का मन उसको कभी भी सींग मार के घायल कर देगा तो ये ऋषभ देव के उस समय ये वाले सेक्शन में वो श्लोक आता है तो इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी है भक्ति करते समय तत्पश्चात ऋषभदेव अंत में अपने हर प्रकार की भौतिक क्रियाओं से उपेक्षा करके बैठ गए और समय के साथ साथ उन्होंने अपने इस देह को त्यागने का विचार किया और तत्पश्चात उनके पुत्र सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत भरत महाराज की विशेषता वो इतने बडे राजा लेकिन फिर भी सब कुछ छोड कर व एकांत में भजन करने गए, और एकांत में भजन करने करणे गए, एक दिन अचानक एक मृग भागते हुए देखा एक शेर उसटेसे तालाब कोस करते समय छलांग लगाते समय अचानक उसका प्रसव हुआ औरका छोटासा मृग शिशु जो नीच गिरा उसो उठा केले आय लालन पालन करने लगे उसके प्रति करुणा की भावना जागृत होने लगी तो कहा गया है अन्याभिला शून्यम ज्ञान कर्माधि अनावृतम अनुकूलन कृष्ण तो इस परिभाषा का हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और यहा बया है की देखिये समान्यतः आपण करुणा भक्ति के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल करुणा तो भक्ति के लिए अनुकूल है लेकिन यहां पर भरत महाराज के प्रसंग के माध्यम से बताया गया है कि अगर वैष्णवों का सत्संग किसी को प्राप्त नहीं होगा और वैष्णवों का क्षण क्षण मार्गदर्शन आपको प्राप्त नहीं तो करुणा भी आपके लिए माया का रूप धारण कर सकता है तो इसलिए विशेष रूप से महाभागवत के स्तर से भी कोई व्यक्ति का पतन हो सकता है तो कभी कोई नहीं कह सकता मैं तो इतने स्तर पर आ गया मुझे कौन क्या एडवाइस देगा नहीं तो इसलिए महाभागवत के स्तर से भी अगर हम आसक्त हो गए किसी वस्तु से करुणा के कारण तो इसलिए कहते हैं दो प्रकार के खतरे हैं एक दक्ष प्रजापति के कथा में हमने सुना क्या था द्वेश है कि नहीं द्वेश मींस, आई हेट यू और करुणा मींस, आई लव यू दोनों माया है तो इसलिए दक्ष प्रजापति फंसे आई हेट यू में और भरत महाराज फंसे आई लव यू मे तो इसीलिए हमको दोनों से बचना है हमको चाहिए कि कृष्ण के प्रति भावनाओं को नियमित रखें और इसलिए वैष्णव सत्संग चाहिए जो हमें न दक्ष बनने देगा ना भरत बनने देगा क्योंकि भरत महाराज जब धीरे धीरे उस मृग के प्रति आसक्त होणे लगे व मृग काही चिंतन करणे लगे तो बाकी सभी लोग कोण ते नाही बेको धीरे धीरे उनकी साधना नष्ट हो गई और दिन रात जो कुछ वो भगवान को करते थे वो उस मृग को ही करने लगे तो इसलिए एक बार प्रभुपाद एक भक्त के घर पर गए वो भक्त के घर पर ऑल्टर पर एक सुंदर युवती का फोटो था प्रभुपाद बोले ये क्या है ऑल्टर पर रखा है फोटो लड़की का वो बोला क्या करें भक्ति के आने पहले मैं इससे बड़ा प्रेम करता था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इसे विवाह करूँ लेकिन कुछ समय के बाद वो मुझे छोड़कर और किसी के साथ भाग गई मेरा हृदय टूट गया और मैं पूछने लगा मैं कौन हूँ और तब भक्त लोग मिले गीता पढ़ा मैं समझ गया आपका शिष्य बन गया आप मेरे गुरु बने इसलिए मैं इसको अपना गुरु मानता हूँ क्योंकि इसके कारण मुझे आप मिले ये हमारी गुरु हैं तो प्रभुपाद ने कहा यह भाव ठीक है लेकिन ऑल्टर पर रखने की जरूरत नहीं है इतना भी सम्मान मद्ध दो, तो इसलिए भरत महाराज की कथा बहुत मार्मिक है और उनका ध्यान भंग होने का आरंभ का कारण था उनको लगा आई एम योअर सेवियर मैं तुमको बचाऊंगा इसलिए दशम स्कंद में हम देखेंगे जब पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहती है ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ बचाओ मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है ब्रह्मा जी ने यह गलती नहीं की क्योंकि कभी कभी हम बहुत लोगों को जब बचा लेते हैं और बहुत सफल कार्य कर लेते हैं हमको लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं आई कैन डू एनी आई कैन सेव एनी और भरत महाराज को लगा मैं इनको संरक्षण दूंगा लेकिन हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो अपने बलबूते पर नहीं हम केवल एक पारदर्शी निमित्त बन रहे हैं कृष्ण के लिए हमारे माध्यम से कृष्ण को हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो कृष्ण उनका उद्धार कर रहे हैं हम नहीं तो इसलिए हिरण्य कशपू ने अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए उनको लगा आई एम द डूअर भरत महाराज को उद्धार करने में लगा आई एम द डूअर मैं इस मृग का उद्धार करूंगा आई विल डिलीवर दिस डियर और उसमें वो फंस गए तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि ब्रह्मा जी जब पृथ्वी देवी उनके पास आई तो ब्रह्मा जी ने कहा यह तो बड़ी आपातकालीन परिस्थिति है इसका समाधान मेरे पास नहीं चलो हम लोग सभी भगवान के पास जाते हैं और वो भी ब्रह्मा जी अकेले नहीं गे कभी कभी जब हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता हम दुनिया नाही दिखान चांत की सॉलव नाही कर पाय इलि चुपासना च्रह्माजीने सारे देवता इकठा कियाब देवतालो मी फेल होगा मै पृथ्वी देवी का समस्या समाधान नाही करसहाय होकर निर्लज होकर नम्र होकर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि आप ही कुछ कीजिए तो इस प्रकार की भावना आवश्यक है तो इसलिए भक्ति में आना तो कठिन है लेकिन भक्ति में आने के पश्चात दूसरों को भक्ति में लाकर उनके भक्ति में बनाए रखना और अधिक कठिन तो इसलिए जो भी प्रीचर काउंसिलर गुरु इत्यादि का रोल धारण करते हैं उनको भरत महाराज के इस कथा से बहुत सावधानी शिक्षा लेनी पड़ेगी किसी को नहीं सोचना चाहिए हम इनका उद्धार करेंगे आई एम योर सेवियर तो ये दो प्रकार के द्वेश हैं पहला द्वेश है आई एम द डूअर दूसरा द्वेष है आई एम द सेवियर तो ये दोनों से हमें बचना है और ये भरत महाराज अंत में ऐसी अवस्था हुई जो व्यक्ति भागवत के स्तर पर थे निरंतर भगवान की पूजा करते थे वो मृग गायब हो गया तो इस प्रकार के श्लोक आते हैं जैसे गोपियों ने कृष्ण के विरह में गाया वैसे उस मृग के अनुपस्थिति में वो बोलने लगे चिल्लाने लगे अर्थात हमारा मन कच्ची मिट्टी की तरह है जैसा उसके ऊपर स्पर्श होगा वैसा ही रूपो धारण लेगा अगर निरंतर भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण तत्व का छाप उस पर नहीं गिरा तो अधिक समय नहीं लगता अन्य किसी विषय काप लगने और वंकित होणे इले निर प्रयास करणार तत्व काही छाप हमारे मन के परदे पर अंकित हो कृष्ण तत्व भक्ती तत्व प्रेमतत्वसार भावतत्व रस तत्व, तत्व आर। तो भक्त को चाहिए कि वैष्णव सत्संग में निरंतर ये छे तत्व को अपनाना कोननासिष्णव सत्संग का अर्थ नहीं कि इतने नंबर लोग एक साथ आ गए। वैष्णव सत्संग अर्थात दो लोग भी आपसमें तो फिर वो लोक आपसमेंट कृष्ण तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व सार भाव तत्व रस तत्व लीला तत्व आर ये छ को छोड़कर और कहीं पर घूमेंगे वो माया के प्रपंच में भरत महाराज की तरफ फसेंगे, और इसलिए वो मृग हम सभी के जीवन में कोई भी रूप धारण कर सकता है जो कृष्ण तत्व को छोड़कर ये छह तत्वों को छोड़कर और कोई भी तत्व हो जिसके प्रति हमारा मन आकर्षित हो जाए वो कोई थूल वस्तु हो सकती है वो कोई व्यक्ति हो सकता है वो कोई विषय हो सकता है वो कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है वो कोई अन्य फिलॉसफी हो सकता है जिसके प्रति हमारा मन आकर्षित हो जाए और फिर हम सोचते हैं मेरा उत्तरदायित्व है इसको पालना इसको पोसना इसका देख करना और देखते ही देखते कृष्ण की भावना कृष्ण के भक्त का वस्त्र धारण करते हुए आंतरिक रूप से, मन का पूरा परिवर्तन हो जाता है क्युत मृत्यू भरत महाराज के वस्त्र वैष्णव वस्त्र ही थे लेकिन मन के अंदर क्योंकि, मृग का छाप था अगला जीवन वैकुंठ मे मला मृग का मला तर इसिये सबसे बडी चुनौती हमारे हे है कि इस्कॉन आए हैं, तो हमको समझना चाहिए कि वैष्णव सत्संग अर्थात सेवा हे छे को लेकर संबंध और अगर हम वैष्णव सत्संग में आकर मे ये कम्युनिटी नहीं क्लब है तो क्लब मेंटालिटी मतलब क्या बस एक दूसरे केजल्प करणार यहा पर आकर केवल मी योजना कैसे पूर्ण करू इसे विषय मे चर्चा करणार हर प्रकार के दूसरे बिजनेस की बातें यहां की बातें वहां की बातें क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तो दो लोग मिलेंगे तो समाज से संबंधित चर्चा अवश्य करेंगे लेकिन इन चर्चाओं की क्या सीमा होनी चाहिए इसका अनुसंधान नहीं रहा तो भरत महाराज की तरह हम भी प्रपंच में फंसेंगे प्रपंचम निष्प्रपंचोपी विडम्बय से भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रति तुम प्रभो तो कहा गया है कि इस प्रपंच से मुक्त होने के लिए भगवान निष्प्रपंच रूप में आते हैं अपने सच्चिदानंद घन ज्ञान घन आनंद घन रूप का हम लोग के सामने सुंदर प्रसारण कर ध्यान आकर्षित करते हैं अगला भरत महाराज जड़ भरत का रूप धारण करते हैं जडभरत के रूप में काली माता के सामने उनको जब मारने का प्रयास किया जाता है उनके महान एक तो मृग का रूप धारण किया मृग का रूप धारण करने के बाद फिर जब जडभरत का रूप धारण करते हैं जब उनको कोई सामान्य बेवकूफ मान कर उनको सर काटने का प्रयास करते हैं तो दुर्गा देवी स्वयं उनका संरक्षण करती है और सारे डकैतों को मारकर उन डकैतों के सुरों को उठा उठा कर खेलने लगती हैं फिर जड़भरत चलते हुए जाते हैं, कोई राजा के लोग उसको पकडकर पालकी उठाने लगा देते हैं, रघुवण महाराज की पालकी, और फिर धरती देखते हैं कुछ चिटिओ को तो जड़भरत के मन में उन चीटिओ के प्रति सम्मान की भावना राहती हान को बचा वग आगेसे पीछे करते दाय से बाया करते केवळ दिशा बदलते है उसके कारण बाकी तीन लोग हिल जाते हैं और जाुगण महाराज चिल्ला बाहेर आकर कहते हैं कौन है वो मूर्ख जो एक कार्य करत जड भरत कहते हैं कौन मूर्ख है आत्मा तो नित्य शाश्वत अमर है और शरीर तो मरा हुआ है तो मूर्ख कहो किसकु तर रघुगण महाराज समज गई कोन्य मजदूर नाही हो सकता समान्य मजदूर इतना तत्वज्ञान कैसे जाने तो फिर दोनो के बीच चर्चा आरम होती है और चर्चा लंबा समय चलती है और दो तीन अध्याय बड़ा सुंदर जड़ भरत महाराज रहुगुण को टीचिंग्स देते हैं आगे जड़ भरत टीचिंग्स टू रहुगुण कैसे आत्मा शरीर से भिन्न है मन ही हमारे भौतिक प्रपंच का कारण है और भक्ति से इसका पूर्ण विजय प्राप्त करना है और एक पूरा फॉरेस्ट ऑफ मटीरियल एन्जॉयमेंट करके चैप्टर है जो कि बड़ा जोरदार विवरण है जिसको जिसकोकर देवामृत महाराजने एक सुंदर बुक भी लिखा उसको लेकर तो इस तरह यहां पर यह विस्तृत वर्णन जड भरत रहोगण को, महाराज कोहोगणत तपसा न याती नेजया निर्वपणाद गृहा द नंदसा नव जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेकम तो रहोगण महाराज जड़ भरत को कहते हैं कि वास्तव में चाहे कितनी भी तपस्या कितना तप यज्ञ दान पुण्य स्नान वैद अनुष्ठान इत्यादि का पालन कर लो लेकिन जब तक महात्माओं के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं करेंगे और उससे अपने चित्तवृत्ति को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक जीवन में प्रगति संभव नहीं बिना महत्पाद रजोभिषेकम महात्माओं के चरण रज का अभिषेक करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जड़ भरत जितने महान संत थे क्योंकि पूर्व जन्म के भक्ति का परिणाम उनके हृदय में अभी भी था तो इसलिए जड़ भरत दिखने में सामाजिक दृष्टि से मूर्ख लग रहे थे लेकिन वास्तव में बड़े पारंगत विद्वान थे क्यों क्योंकि भरत महाराज के रूप में जो उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति की थी नेहा नाशोस थी, प्रत्यवायो नाशोस्थी प्रत्यवायु वो भक्ति के किए गए कार्य हमेशा हमारा साथ देते हैं तो इसलिए प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं भक्तों को कभी एक दूसरे के साथ अनुकरण नहीं करना चाहिए और तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर भक्त अपने अपने जीवन में पूर्व जन्म के क्रियाओं के अनुसार भक्ति करते हुए आया है तो इसलिए किसी ने सौ जन्म किसी ने हजार जन्म किसी ने दस हजार जन्म भक्ति की हो तो दो व्यक्तियों की तुलना नहीं की जा सकती प्रभुपा जी मॉर्निंग वॉक पर थे उनके शिष्य नंद कुमार जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे और पीछे पीछे उनके एक कुत्ता लग गया और कुत्ते को देख वो घबरा गए और कुत्ते को भगाने का प्रयास किया कुत्ता और रफ्तार से भागा तो नंद कुमार प्रभु भागे भागे प्रभुपाद के पास है बोले बचाओ बचाओ बचाओ और सब भक्त लोग मुड़ के देखे बीच पे मॉर्निंग वॉक पे थे और देखे बड़ा अद्भुत दृश्य कुत्ता भगा रहा है और नंद कुमार जी आगे आगे भाग रहे हैं उनकी धोती शिखा सब उड़ रही है तो सब हंसने लगे कि यह क्या चल रहा है और जब प्रभुपाद जी के पास नंद कुमार प्रभु आए बोले क्या हुआ क्या हो प्रभुपात प्रभुपात ने पूछा उनको तो बोले दिखाए देखा, थोड़ा एक कुत्ता पीछे लगा हुआ है प्रभुपाद जी गंभीरतापूर्वक कुत्ते को देखे थोड़ा झुके सर के ऊपर अपना हाथ उठाया छड़ी उठाया, झुकने के बाद कुत्ते की आंखों में आंख मिलाकर प्रभुपा जोर से चिल्लाए हट अब अंग्रेजी कुत्ते ने देसी गाली कभी सुनी नहीं थी पहली बार वो देसी गाली सुन रहा था तो इतना झटके से बैठ गया और अपना दुम दबा के वहीं पर और इसको देखकर भक्त लोग और प्रभावित हो गए कि प्रभुपाद जी कुत्ते को भी कंट्रोल कर लेते और फिर वही दो साल बाद नंद कुमार प्रभु प्रभुपाद के लिए चपाती बना रहे थे राधा गोविंद मंदिर में वहां एक गेस्ट हाउस में अचानक विंडो के अंदर से एक बंदर घुस गया और बंदर जैसे ही घुसा इनको लगा मुझे टेक्निक पता है हाथ में चपाती की लाटनी उठाई बंदर को देख के बोला हट बंदर एक बर्तन उठाया दे मारा वो भागे, भागे प्रभुपाद केले अरे मे वी टेक्निक आपनाभुपादने तुमने देखा लिहिा नाही जो एक व्यक्ती करे व दुसरा नाही करता उका परिणाम सेम नहीं होगा हा राधानाथ महाराज आपल्या यात्रा मे बीच बीचते शालाय कंटिन्यू <laughs> वोर आप नाही कर सकते एक हमारा ब्रह्मचर्य यात्रा में मे किया मॉर्निंग में बहुत लक्चर केला शाल आहे कंटिन्यू काँग्रेस बोला नो विवान <laughs> प्रसाद तो इलियाहा कहड जड भरत जो भीथे आपण वैष्णव शिष्टाचार पलन करणा है और ये कि शिष्टाचार भंग करो और पूो क्यो करे बोला जड भरत हम्बी जड भरत बन गे नाही इसलिए पांचवे स्कंद को आगे बढ़ाते हुए अब पांचवे स्कंद का सबसे जटिल जो तत्व आता है वो है ब्रह्मांड के भूगोल का दर्शन इसका वर्णन क्यों आया है यह बताने के लिए कि हर जीव के अपनी निजी इच्छा है बेसिकली सोलवे अध्याय सेकर जम्बू द्वीप करोला अध्याय सोलावा चॅप्टर तो पांचवें स्कंद का सोलवा अध्याय से लेकर पच्चीसवें अध्याय हेलिश प्लानट तक यह है यूनिवर्सल टूरिज्म टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है ना तो अभी गोवर्धन विलेज भी टूरिज्म सर्किट में एक्टिव है तो मैं भी बहुत सारे टूरिज्म के कॉन्फ्रेंस में कई बार जाता हूँ तो उन लोग का यही रहता है प्रयास कितने टूरिस्ट आए समझ रहे ना तो अभी इंडिया का पॉपुलेशन 122 ट्वेंटी है और इंडिया में मान लो वन मिलियन पकड़ो और इंडिया में केवल अभी 11 मिलियन टूरिस्ट आते हैं साल के अब मैं केवल क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड उसका पॉपुलेशन है 1.5 पॉइंट मिलियन और उनमें टूरिस्ट आते हैं 4.5 पॉइंट मिलियन समझ रहे हैं क्यों आते हैं देखने के लिए तो इसलिए आप बंबई एयरपोर्ट पे जाओ तो आपको बड़े बड़े आपको टूरिज्म के एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे फ्लाई न्यूयॉर्क फ्लाई सिंगापुर जैसे न्यूयॉर्क लैंड करोगे वहां बिलबोर्ड रहेगा फ्लाई मुंबई मतलब यहां वाले को प्रेरित करते वहां जाओ वहां वाले को प्रेरित करते यहां जाओ यही टूरिज्म है तो इसलिए आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना माम उपेत्य तू कोण ते पुनर्जन्म न विद्य ते एक श्लोक का विस्तार पाचवे स्कंद में ये गारा अध्याय मे होते ना एक वेनिला फ्लेवर काफी नाही आहे क्या इतके सारे आइसक्रीम के फ्लेवर की क्या आवश्यकता है क्यो वेरायटी हैकी नाही वेरायटी च रेस्टोरेंट मे जाऊ तो लिस्ट मे इतना वेरायटी राहिगा हम्ब रेस्टोरेन्ट मालूम आहे पंच तत्व ही आहेसं पंच तत्व जातते रेस्टोरेन्ट इंडस्ट्री का पंच तत्व मालूम आहे की नाही मालूम आलू फ्लावर कॅबेज टोमॅटो कॅप्सिकम हे पंच तत्व है इसो लोक ॲटी नाईन्टी परसंट आईटम उत्सवा बनताहेगा न देगा नो दे नेगा नेगा अंदर एक टोमेटो सॉस बना के रख लिया कभी ये डाला कभी उसमें यह डाला कभी ये डाला वो डाला बस ये वही है और कुछ नहीं तो ये ग्यारह अध्याय में यही दिया हुआ है कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओ रूप रंग अलग अलग रहेगा लेकिन हर जगह क्लेशी है तो आप डिसाइड करो आप धोती कुर्ता पहन के पिटना चाहते हो या सूट टाई के साथ चॉइस दिया गया है यही है ये ग्यारह अध्याय का विषय चूज योर ड्रेस पिटना तो है ही डंडा तो मारेंगे अब बोलो क्या सर पे कंबल डालोगे पगड़ी डालोगे हेलमेट डालोगे क्या डालोगे मारने तो वाले ही हैं प्रभुपा जी मैक्सिको में थे उनका एक भक्त उनकी मालिश कर रहा था उसको मच्छर काट रहे थे भक्त बोलता है को कोहुपाद जी मच्छर मुझे काट रहे हैं लेकिन मैं देख रू मच्छर आपको नहीं काट रहे, है, आप का हो, हो सकता योन हो, कलकत्ता मे मच्छा भेदभाव नाही करते <laughs> ब्रह्मांड केसी भी कोमस्यायगी ही तो या परिये अगला माउंट सुमेरू तो अगर आपण अध्याय डिटेल में समझना है कि ये ब्रह्मांड का भूगोल क्या है तो हमारे चौपाटी मंदिर में पावनेश्वर प्रभु हैं भूगोल के बहुत बड़े आचार्य उनसे आप विस्तारित रूप से सुन लीजिए कि ये कैसा है और टी ओ पी जो बन रहा है मायापुर में टी का मंदिर तो बन गया लेकिन अभी भी ये वाला ग्यारह चैप्टर को लेके इसकोन में घमासान युद्ध चल रहा है कि एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है तो कई सारे पार्टीज हैं जो आपस में आपसड रे कि एक्चुअली दिस मीन्स दिस नो नो इट मीन्स दॅट तो इसलिए इसके हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे लेकिन एक मेन पॉईंट प्रभूपाद हमेशा बोलते थे बोलतेर दॅन द मून इतना बोल के हिला देते थे लोगों को, और सारे लोक घबरा जाते व्हॉट सन इज क्लोजर दॅन मून हाऊ इज इट पॉसिबल प्रभुपाद संडे कम संडेफोर मंडे तो प्रभूपा जी बस इकरो कोमित करतेर फिर प्रभूपा जी बोलते मून लँडिंग इशू कोन मून एक आय आय टी मे हम लोग जब मॉर्निंग साधना कर मॉर्निंग जपा के बा भक्त उठ के खा हो बोलता है आजही मे मंदिर से आया हा कल और मुम पडा कि हम लोग कभी चांद पर गए नहीं तो मैं उस समय नया था और अपने बाकी लोग भी नए थे हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा बोला ठीक है नहीं गए होंगे क्या फर्क पड़ता है अपने तो लाइफ में बड़े प्रॉब्लम दूसरे है तो दूसरा एक भक्त खड़ा हो गया बोला क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो गए हैं हम चांद पर आप कैसे बोलते हुं? नहीं गए हैं प्रभुपाद ने कहा आप प्रभुपाद का विरोध कर रहे हो और दोनों भक्तों के बीच घमासान युद्ध हो गया और चलने लगा मतभेद आधा घंटा एक घंटा चलने लगा और हमको चिंता होने लगी क्योंकि उसमें जो एक झगड़ा कर रहा था वो हम लोग का ब्रेकफास्ट बनाता था हमारी सबसे बड़ी समस्या वो थी तो मैंने कहा भैया चांद पे जो हुआ सो हुआ लेकिन पृथ्वी पे कुछ लोग भूखे हैं थोड़ा ये चांद का मैटर बाद में लेते हैं आप चलिए वो बोता नहीं जब तक ये चांद का मैटर क्लियर नहीं होगा हम नहीं आएंगे तो फिर झक मार के हम लोग दो तीन लोग को नीचे उतरना पड़ा और फिर हम लोग का जो उस समय घास लेट का स्टोव था बिल्कुल घिसा पिटा कुरुक्षेत्र के ज़माने का लगता था उसको पकड़कर फिर हमने चालू किया और कुकिंग स्टार्ट किया मून लैंडिंग एपिसोड से वो याद आता है हमेशा तो प्रभुपाद जी इस बात को बोले कि ये विशेष रूप से मैं ब्रह्मांड के भूगोल का वर्णन करके भक्तों के हृदय मे शास्त्र के शब्दों पर कितनी कितना विश्वास है परिक्षा लिना चुसिर पर आगे डायमेनशन द्याय समज रा ना समजगा की नाही बिलकुल चलो नेक्स्ट येते समज गो नेक्स्ट वाला दिखादे और समजायगे समज गे हां बढ़िया लगा कि नहीं हाँ वो बीच में दोसा है वो चिंता मत करो अच्छा जो दोसा खाने के बाद प्यास लगी अगला देखो ये लो जूस पियो तो ये पूरा डिटेल में आपको मायापुर में एक दिन म्यूजियम के रूप में मिलेगा तब जाकर समझेंगे तो मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ एक दिन बैठकर डिटेल में समझूंगा अभी तक मैंने भी कष्ट नहीं किया है क्योंकि समझने का मैं स्टार्ट किया था लेकिन दो पंडितों का आपस में झगड़ा देखकर फिर मैं बोला थोड़ा वेट करते हैं गलत समझने के बाद मालूम पड़ा गलत समझा तो कंक्लूजन आ जाने दो फिर समझेंगे नेक्स्ट दिखाओ ये देखिए तो इस तरह से आगे और आग ठीक है ना बिल्कुल जबरदस्त यहां का ऑडियंस को इसका अगर कुछ कन्सल्टी करना है तो पावनेश्वर प्रभू मिल सकते कि आप क्या समझे बताने के लिए तो इसमें फिर अंत में केवल मी एक श्लोक वर्णन करूंगा जेमेंट वर्णन आता है कल्पायुषात स्थानजयात पुनर्भवात क्षणायुषात भारत भूजयो वरम देवतागण कह रहे हैं जंबुद्वीप के निवासी कि हमको इस जंबुद्वीप और स्वर्ग लोक में दीर्घकालीन जीवन नहीं चाहिए क्षणायुषात भारत भूजयन कुछ क्षणों का जीवन भारत में चाहिए हम, तो प्रभुपा जी कहते हैं बड़े बड़े देवतागण आकांक्षी रहते हैं कि हम भारत में जन्म ले तो क्यों कहते हैं अतिशय इंद्रिय उत्सवाद क्योंकि स्वर्गलोक में क्या है अतिशय इंद्र तृप्ति चलती है इसलिए उस अतिशय इंद्र तृप्ति के परिवेश में भगवान का स्मरण संभव नहीं इसलिए पर यह वर्णन आया है आगे शिशुमार और अनंत का वर्णन और तत्पश्चातब्बीसवा जो अध्याय है वो नरक लोकों का वर्णन उनतीस अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन है औरकी विस्तृत जणकरी आप्याय मे किस प्रकार ऐसे ऐसे नरक हैं जहाँ पर खाल उधेड़ा जाता है उबाला जाता है हर प्रकार के बड़े बड़े कुत्ते आकर काट के जाते हैं वज्र कंट कशलमली ये वो क्या क्या भयंकर नाम है तो ये छब्बीसवा अध्याय क्यों दिया गया है ये बतलाने के लिए कि जो भी कुकर्म हम करेंगे इंद्र तृप्ति विषय भोग करेंगे उसका भयंकर विषम दुष्परिणाम होगा लेकिन इस दुष्परिणाम के विषय मे जारी प्राप्त लोग सुधरते नाही प्रभुपाद जी थे तो रिपोर्टर उनको पूछने लगा सर आपके पंथ में हमने सुना है स्वर्ग और नरक का भी वर्णन है की आप नरके विश्वास करते हो प्रभुपादने लडन क्या है नरक ही तो है वी तर नरक है प्रभुपाद जीने कहद्यारक मे जो गतिविधियां हो रही है यहां पर वही हो रही है तो वास्तव में प्रोपा जी के एक शिष्य न्यू वृंदावन छोड़कर चले गए और उस समय उनका भाई न्यू वृंदावन में था तभी ये फिफ्थ कैंटो का उस समय एक एक करके कैंटो निकलता था ये कैंटो निकला तो उन्होंने देखा कि अरे ये भयंकर लहजे वाला चैप्टर तो जाकर घर पर अपने भाई को दे दिया कि यार तू मंदिर छोड़ के चला गया इसकोन छोड़ के चला गया सब कुछ छोड़ छाड़ के इंद्रित थोड़ा चैप्टर पढ़ गया और रात भर पढ़ता रहा अगले दिन सुबह आ गया, बोरिया बिस्तर लेकर मंदिर में ज्वाइन हो गया वो बोला अरे गलती किया कहीं वापस ऐसी इंद्रित में करूंगा तो क्या होगा तो इसलिए ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है ग्यारवा से लेकर सोलवां से लेकर छब्बीसवां ये दस अध्याय ये हमको इस बात का परिचय दे रहा है कि जीव के हृदय में भोग करने के कितने वेराइटीज ऑफ डिजायर हैं कितनी विविधता है भोग इच्छा में भोग इच्छा में कितनी भी विविधता हो लेकिन परिणाम में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इसमें वेराइटी नहीं है यह कॉन्स्टेंट है इसलिए माम उपेत्य पुनर्जन्म इसलिए आप मुझे प्राप्त करो जिससे कि इन सभी विविधताओं को आपको प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े तो यह दस अध्याय के पीछे दो प्रमुख कारण है एक क्या आप अपने वैज्ञानिक बुद्धि को तर्क शक्ति को अधिक महत्व देते हो, होस्त्र के वाणी हो। में है, तो फिर पाचवेकंद केबीसव अध्याय के आगे पडना चाहोगे। अगर चंद्रमा सूर्यसे दूर है सूर्य चंद्र से पृथ्वी के निकट है और फिर भूगोल के इस प्रकार के मापदंड ये वर्णन वो वर्णन जो आधुनिक वैज्ञानिकों के विपरीत तत्वज्ञान है उसको पढ़कर अगर अपना माथा घूम गया और शास्त्र और वैष्णव और सुखदेव गोस्वामी इत्यादि प्रवक्ताओं से हमारी श्रद्धा उठ गई तो छठा खोलेंगे नहीं क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति की श्रद्धा उठती है वह निकल चलता है तो इसलिए ये जो है पांचवें अध्याय का अंतिम भाग ये एक द्वार है हरिनाम में प्रवेश करने का द्वार हरिनाम रूपी प्रासाद का प्रवेश द्वार है इट इज द एंट्री डोर टू दैलेस ऑफ द होली नेम क्योंकि छठा स्कंद आरंभ होता है हरिनाम की महिमा से और जो व्यक्ति शास्त्र में विश्वास न रखे शास्त्र के इस तत्व ज्ञान पर विश्वास न रखे वो छठा स्कंद पहले अध्याय तक पहुंच नहीं पाएगा इसलिए हरिनाम में श्रद्धा के लिए न्यूनतम योग्यता है शास्त्र के तत्व ज्ञान में विश्वास और दूसरा हमको यह दिखलाने की चाहे कहीं पर भी जाओ विविध प्रकार के भोग उपलब्ध है लेकिन क्लेश जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समान रहेगा तो इसलिए अब छठा स्कंद आरंभ होता है महाराज परीक्षित के हृदय का परिचय देते हुए ये पांचवें स्कंद और छठे स्कंद का कनेक्शन है हाउ मे द ह्यूमैनिटी बी सेव फ्रॉम एंटरिंग हिल मानव समाज नरक में प्रवेश से कैसे बचाया जाए आगे तो परिक्षित महाराज के मन में बडी वेदना हो रही है कि, इतने जीव नरक में जाकर मे जा तो क्या होगा उनको बचाने का कोई उपाय है कि नहीं, आगे तो कहते हैं हैकी हा भाई कई प्रकार से प्रायश्चित कि जाते हैं कर्मानुसार और कर्मानुसार ज्यक्ती कोण करता है प्रायश्चित तो वो तो वैसे ही जैसे हाथी ने स्नान किया बाहर निकला और धूल डाल दिया हाँ कुंजर शौचव समस्या थी पाप समाधान था प्रायश्चित लेकिन कभी कभी प्रायश्चित पाप से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो जाता है ब्रिटिश सरकार के समय दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या थी दिल्ली में बहुत सारे कोबरा सर्फ बढ़ गए तो ब्रिटिश सरकार ने दिमाग लगाया और पुरस्कार घोषित किया जो मरा हुआ सांप लेके आएगा उसको पांच रुपया देंगे उनको लगा बहुत सारे लोग सांप मार मार के लेके आएंगे उल्टा हुआ आसपास किसान लोग सांप का और जन्म देने के लिए सर्प का फार्म खोल दिए तो कोबरा फार्म खुल गए चारों तरफ दिल्ली के और फिर वो लोग ला ला दे रहे थे तो ब्रिटिश सरकार सोच थी, अरे तो बढ रहा है लगता है क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी, सोच के कि लोग मरा हुआ सर्प ल आयंगेकोने सोचा बिजनेस ऑपर्च्युनिटी ब्रिटिश सरकारने घोषणा करसल पैसा नाही दगे तो किसन लोक क्रोधित हो गे सारे साप कोरिजनल प्रॉब्लम सांप का सोल्यूशन ॲसा हु की ओरिजिनल प्रॉब्लेम से खतरनाक तो इसको वास्तव में बोलते हैं कोबरा इफेक्ट कोबरा इफेक्ट का अर्थ ही होता है वेर द सोल्यूशन इज वर्स देन दिनल दे प्रॉब्लम तो इसलिए यहां पर वो कह रहे हैं आगे वेणु गुलम इवानला ठीक है ज्ञान के मार्ग से हो सकता है कुछ हमारे पापों का प्रतिकार हो लेकिन फिर भी उसका भी दुष्परिणाम होता है क्योंकि इच्छा समाप्त नहीं होती वो इच्छा की बीज बनी रहेगी तो इच्छा फिर अंकुरित हो जाएगी तो इसलिए आगे कहते हैं इसके लिए मुख्य मार्ग है भक्ति के चित केवल या भक्तिया वासुदेव पारायण अघम धुनवंती कारनेह निहारमिव भास्कर जब इस तरह की भक्ति करेंगे तो ये भक्ति वास्तव में सूर्य के प्रकाश की भांति घनघोर अंधकार के तम के बादलों को नष्ट करेगा और तब हम वास्तविक भक्ति को समझ पाएंगे और ये भक्ति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है अगला सकृन कृष्णपदारविंदो निवेशि तद्गुणरागियैरेम पाशभृतश तद्भटा स्वप्ने पश्यती हिचर्ण निष्कृता कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने पाप कर्म किए हों अगर अचानक कुछ क्षणों के लिए भी सकृत अगर मन में कृष्ण के पादार बिंदो हो चरण कमलों को हम धारण करें निवेशिताम उसमें प्रवेश करें तद गुण राग य कृष्ण के गुण इत्यादि ऐसे व्यक्ति के मन में अगर कृष्ण परोक्ष रूप से भी लेश मात्र प्रवेश करें ने यमम पाश भटस च तथान न यमपाश न यमदूतों का उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है स्वप्ने पश्यंती वो स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखेगा अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में जो पिछले पांचवे अध्याय के अंतिम पड़ाव में दस अध्यायों में आपको चौदह लोगों का पूरा एक टूर दिया गया है तो ये चौदह लोगों के किसी कोने में भी आप जाओ तो इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितना आप यहीं पृथ्वी पर बैठे बैठे मन में कृष्ण का नाम और चेतन करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो इसलिए न तथाहि हि राजन पूयेत तप आदि यथा कृष्णार्पित प्राण कृष्णापित प्राणतत्पुरुष निषेवयाहा गै सद्रीचिनो हि अयम लोके पंथाषेमाकुटोभय सुशीला साधवो यत्र नारायण पारायण सबसे श्रेष्ठ सुगम मार्ग है भक्ति का जब नारायण पारायण हो जाते हैं और ये नारायण परायण होने का मार्ग क्या है यथा कृष्णार्पित प्राण ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिन्होंने कृष्ण के चरण कमलों में अपना प्राण समर्पित किया हो तत्पुरुष और ऐसे भक्त का आश्रय ग्रहण करो तद निषेवया इस प्रकार हम भक्ति आरंभ करते हैं तो अजामिल का प्रसंग वर्णन करते हैं कि अजामिल जी अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे उनका नाम नारायण रखा था वैश्या के साथ विवाह किया था और अचानक मृत्यु का क्षण आ गया और यमदूतों को देखकर भयभीत होकर उच्च स्वर में अपने पुत्र को पुकारा नारायण नारायण नारायण जैसे ही अपने पुत्र को पुकारा अचानक वहां पर विष्णुदूत चार वहां प्रकट हो गए और विष्णुदूत प्रकट होकर दोनों में बहस छिड़ गई और तब यह जानना चाह रहे थे कि अजामिल ने तो जीवन पर्यंत इतने सारे पाप किए थे ऐस प्रकृति संजेन पुरुष से विपर्य स एव न चिरात ईश संगात विलियते जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में इतना पाप किया हो उसको यमराज के दरबार में आके दंडित होना तो न्याय है लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए कि शास्त्र में प्रायश्चित के विविध मार्ग विस्तृत रूप से वर्णित किए गए हैं लेकिन केवल भक्ति शास्त्रों में ही हरिनाम की महिमा का वर्णन है और क्योंकि अजामिल ने मृत्यु के क्षण भगवान का नाम लिया तो विष्णुदूत तुरंत उसको देख कहते हैं आगे के श्लोक में वर्णन आ रहा है यमदूत कह कहम ही श्रुती संपन्न शील वृत्त गुण मृदुर्दांत सत्यवान मंत्रि शुचि गुरु अतिथि वृद्धाना अनहकृत शुश्रुष की हे अजामिल के अंदर सारे गुण ते सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण था श्रुती संपन्न चार वेदो मे विद्वान थे थे मृदुभाषी थे गुरु की सेवा मे लगे थे पत्नी और बच्चों को भली भांति सेवा करते थे तो वास्तव में हर प्रकार के गुणों से सुसज्जित थे सत्व गुण पे स्थित थे लेकिन यहां भागवत के इस अध्याय में परिचय आया है कि जैसे भरत महाराज महाभागवत के स्तर में रहकर भी स्थिर नहीं थे तो सत्वगुण में स्थित होना भी स्थिरता गारंटी नहीं करता तो हिलने के लिए व्यक्ति कहीं भी हिल सकता है और फिर जब उसने देखा कि एक शूद्र एक महिला को कर रहा है कोलिंगन बीचों बीच स्तम भयम आत्मनात्मानम यावत सत्तम यथाश्रुतम न शशाक समाधा तुम तो उसने शास्त्र के जितने भी श्लोक सुने थे उनको प्रयोग करणे का प्रयासिया आपण मन और इंद्रिय कोयंत्रित करणे का प्रस किया नाही कर पाय उनके वशीभूत आय और उसी वैश्या को घर पे लये पत्नी को भगा दिया और उस वैश्या के साथ जीवन व्यापन करने लगे इसलिए यहां वर्णन आया है कि अजामिल का पतन हुआ ये यमदूत जानते थे लेकिन मृत्यु के क्षण जो उन्होंने नाम लिया उसको विष्णुदूत कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभनम हेलनम वैकुंठ नाम गृहणन अशेष अगहरम विदु अरे वैकुंठ से नाम आया है को परोक्ष ले, संकेत करे हसते हुए बोले नाम कहीं भी आए वो शुद्ध करेगा एक इस्कॉन के भक्त सन्यासी, पहले गृहस्थ थे हॉलँड मेहते आपली पत्नी केमस्टरडॅम मेनकी पत्नी कुत्ता पलके रखी ती और एक बहुत बडे स्कॉलर जिड्डू कृष्णमूर्ती केम पर कुत्ते का नम रख द कृष्णमूर्ती और कुत्ते कोॉर्ट मे बुलाती कृष्णा तो कुत्ता एक दिन गायब होती को जा कृष्णा को ले आ। पती रात के सम निकला व आप स्ट्रीट पे निकला जोर चिल्ला कृष्णा कृष्णा कृष्णा और समये इस्कॉन का हरिनाम संकीर्तन वीस जा रहा था। भक्त लोक इसो देख के बोले अरे कितना बडा भक्त आहे <laughs> रांधकार मे अकेले एकांत मे कृष्णा पुकार रहा गोस्वामी जैसा है। उसके पास आय बोले कृष्णा को रहा है रोले हां कृष्णा पकड के केले के चले उसको मंदिर में मालूम पडा मिसअंडरस्टँडिंग था लेकिन तब तक संपर्क हो गया जुड गे वो और आज के दिन बडे संन्यासी है कृष्ण का न संकेत से, परिहास से, कैसे भी जुडे कृष्ण टेडे है सीधे नाही कृष्ण कैसे खे कृष्ण सीधे खडे नाही टेढे तो हुक की तर है रूप गोसाई बोलते की तरह कृष्ण कान के अंदर से घुसते हैं और आपके दिल को करके पकड़ के लेंगे। फिर निकलेंगे नहीं, इसलिए, जो गोपी गीत में मे हैं, क्या तव कथा मृतम जो मेरी कथा सुनेगा मरेगा <laughs> क्यों, वो भौतिक इंद्र तृप्ती समाप्त हो जायगी उसकी इसिथा सुनने वॉलो सावधान जीवन में क्रांती मचेगी जो कुछी अभि आप कल झटका देगा हा लोगोने बयाथा कीर्तन करणे नम जप करणे पुरणा खाया हुआ आयटम अंदर नाही घुसता जाता भी आहे तो पचता नाही तर जीवन बदल जायगा बैठणे केले सावधान ना अभि दो दिन बा बन सूचना पहिले देनी ची तो इसलिए कहते चक्रवर्ती पाता वह कथा मृतम जो मेरी कथा सुनेगा कृष्ण की कथा सुनेगा गोपिया कहती वो मरेगा अर्थात उसकी भौतिक इच्छाएं भौतिक जीवन समाप्त हो जाएंगी तो इसलिए आगे अजामिल्स लेमेंटेशन और अजामिल से सोचते हैं कि सबसे पहले रिग्रेट कि मैं बहुत पश्चाताप करता हूं फिर दूसरा जानकारी हो जाती है उनको कि मैंने क्या किया अवेयरनेस अथ त्येक गद्ध चवारो चारुदर्शना व्यामोच नीयमान बद्धवा पाशेर अधोभू कि वास्तव मे अभी तक नरक में जाता था, अगर मैं वैष्णव सत्संग में आकर जप नहीं करता तो मैं नरक में जाता था वी शुड बी अवेअर ऑफ दिस और तीसरा जो भी हमे इस्कॉन मे ला विषय मे निरंतर चिंतन करणारे वी शुड फील ग्रेटफुल कृतज्ञ होणारे अगर वी होते तो हमलो वैष्णव सत्संग मे कैसे आते हैं? अथाप हा अथ ते चव्हार चारु दर्शन अथापि मे दुर्भस विभूत वे विष्णुदूत जिनोने मेरा उद्धार किया चौथा अजामेल अप्रिशिएट्स द मर्सी विच इ रिसीवड फ्रॉम द विष्णुदूत हा क्व चह कितप पाप ब्रह्मग्न निरपत्रप पा, क्वच नारायण मेती भगवन नाम मंगलम भगवान का मंगलकारी नाम इतना श्रेष्ठ है इतना महान है कि कैसे हम सभी के जीवन में परिवर्तन लाता है ये हरिनाम की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है कितनी महान है हम सभी के जीवन में तत्ण परिवर्तन लाने में सक्षम है तो इस प्रकार आगे अजामिल का उद्धार होता है अजामिल को एक और और समय, एक और अवसर दिया जाता द्या हरिद्वार हो हो वो भगवत धाम की ओर जानेपश्चातज आमराज केुनौती दे लगते हैं। और अरे यमराज्या महान हो मालूम पडा आपली कोय नमोरण महात्म्यम हरेर पुत्र का तो इस तरह वो कहते है भैया महोत प्रसन्न हमराज कहते की यमदूतो इतके वर्षो से आप संग कर रहा हूं, पहली बार तुम ने भगवान का न लिया क्यो लोक आके नारायण नारायण नारायण नारायण बार बार बोलेथे यमराज भी जन बुज कर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पू रेथे और्याोला और्याोला अरे नारायण नारायण ये नारायण नारायण यमराज बोले चलो गे गुजरे लोक भी रे भगवान का न तो यमदूत जे प्रश्न पूते है तो यमराज जो कि पूरे ब्रह्मांड के न्याय के अंतिम निर्णयात्मक स्तंभ है वो उत्तर दे रहे यहां पर, देशन ओव्हर द डिवोटीज ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये समदृशो भगवत प्रपन्ना नोपसी हरेर्गदिगुप्ता न ईशाव न च व्रभवाम दंडे तो कह रहे हैं यमराज जी यमदूतों को कि देखो बेटा आप कभी भी कहीं पर भी जाओ लेकिन जिसके माथे पे तिलक है गले में कंठी माला है हाथ में बीड बैग है उसके पास उभी मत जाना। क्यों? क्योंकि उनके चारों तरफ स्पेशल कमांडो घूम रहे हैं, कौन है वो भगवान विष्णु हाथ में गदा लेकर उनको चारों तरफ संरक्षण व्यक्तीगत रूपसे दे रहे। तान न उपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान गदा ल उनका संरक्षण कर रहे नैशाम वयम उनको हम कुछ नहीं करड सकते न च वय समय उनका कुछ नाही बिगाड सकता प्रभावाम दंड कोईनो प्रभाव नाही कर सकता दंड नाही दे सकता यमराज कहते किनको लव जिहिवान भक्ती भगवत गुण नामध्य तश्चन स्मरती तच्चरणारष्णायनो नमत शिरएकदा तानान यध्वमसतोअकृत विष्णुकृत्या तो यमराजी यहां पर वर्णन कर रहे हैं ले के आइये किनको जिनके जिहवा में कभी हरिनाम नहीं आया जिन्होंने मन में कभी भगवान का स्मरण नहीं किया जो कृष्ण के सामने कभी नहीं झुके उनको ले आइए तो इसलिए राधानाथ महाराज ने भक्ति वेदांत अस्पताल के डॉक्टर्स को कहा कोई भी पेशेंट आए हमेशा प्रसाद देना तो उन्होंने पूछा महाराज को प्रसाद पाकर क्या होगा बोले जो भी प्रसाद लेगा, चाहे कुछ भी करे भविष्य में उसको मानव जीवन मिलेगा. तो इसिप्रभूपा जीने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते रो महाप्रभूने देखा जब बालागंडी मे प्रसाद वितरण हो रहा महाप्रभूने गोविंद कोर की आप आ, सब लोगों को प्रसाद वितरित कर रहे हो हरि बोल बोली तारे उपदेश करी तो देखिए प्रसाद पाइए और हरिनाम लीजिए दोनों लीजिए क्योंकि भूख तो मिटेगी लेकिन फिर भूख लगेगी लेकिन वास्तव में वास्तविक उपाय क्या है जीव कृष्णदास विश्वास कर ले आर दुख नए कृष्ण के दासत्व का हमको अभी पूरा अभ्यास होना चाहिए तो इसलिए सारे मंदिरों में अन्न चलते हैं प्रसादम वितरण होता है तो राधा नाथ महाराज ने यहां आदेश किया है कि दिसंबर के महीने से यहां पर भी निःशुल्क प्रसाद वितरण आरंभ हो और सब आसपास के गांव वाले या जो भी आए तो दिसंबर पंद्रह तारीख को राधा महाराज के हाथों यहां पर गोवर्धन अन्न का उद्घाटन किया जाएगा तो जैसे मैंने कल बताया, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का स्टॅटिस्टिक्स तो वास्तव में आज के मे शाकाहारी ही एक बहुत बडा मायनॉरिटी प्रसाद बहुत दूर की बालिय यहा पर यमराज जो कह बहुत महत्वपूर्ण है समजना तो इस के अंत मे इथम स्वभत्य गदितम भगवन महितम्यम संस्मृत्य किंकर धियो यम किंकर तो यमराज जी की बातों को सुनकर कहा गया है कि यमदूत कहते हैं यमदूतों को यमराज जी कहते हैं कि बेटा वैष्णवों के पास कभी मत जाना तो उस दिन से यमदूत बहुत घबराते हैं तो प्रभुपा जी लिखते हैं दुनिया यमदूतों से घबराती है और यमदूत वैष्णव भक्तों से घबराते हैं इसीलिए ये जो अध्याय है इसमें चार प्रमुख शिक्षा अंत में देते हैं मृयमाणो हरेरनाम घृण पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगधाम कि पुनः श्रद्धया गृहन अजामिल ने मरते दम तक इतना उच्च स्वर में तीव्रता से हरिनाम नहीं लिया जैसे मृत्यु के समय तो जीवन भर आप नियमित रूप से नाम लोगे तो कितना लाभ मिलेगा घृण पुत्रोपचार दूसरा अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा तो भी लाभ मिला आप डायरेक्ट भगवान को बुलाओगे तो कितना लाभ मिलेगा अजामिलोप्यागधाम मृत्यु तक अजामिल पाप कर रहा था आप चार नियम पालन करने लगोगे तो कितना फायदा मिलेगा और किम पुनर्श्रद्धे याग्रहण अजामिल ने कभी होली नेम सेमिनार अटेंड नहीं किया उसको कुछ पता नहीं था ये श्रद्धा ये व हरिनाम क्या है हरिनाम में कितनी श्रद्धा चाहिए, कुछ नहीं पता था. और अगर हम लोग नियमित रूप से रूपसे नाम में श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, तो कितना अधिक लाभ प्राप्त होगा तो ये कैमौतिक न्याय के माध्यमसे अजाम का प्रसंग बैलिये जसं और तीव्रता भगवान का नाम ले सके हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम एक कॉलेज को स्टूडेंट को मैं पूछा तुम्हारे इतने शास्त्र में महाजन में से कौन है सबसे बेस्ट महाजन वो बोलते हैं अजामिल मेरा फेवरेट है मैंने को और कोई मिला नहीं क्या अजामिल क्यों वो बोलते हैं अजामिल मजा भी भगवत धाम भी गया मैंने कहा उसको बाई चांस मिल गया चांस तुमको नहीं मिलेगा सेकेंड चांस तो सावधान रहो आ एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम लोग हरिनाम को तीव्रता से ले इंस्पायर करने के लिए नहीं कि आप भी वैसे कर सकते हो लास्ट में, में देखा जाएगा अभी मत देखो तो आगे परिक्षित महाराज विसर्ग तो दक्ष प्रजापती और हंसगुहे श्लोको का वर्णन आता है तत्पश्चात दक्ष प्रजापती के दस हजार पुत्र हर्यश्वस नारायण सर मे नारद मुनि भेट करते हैं। नारद मुनि उनको गोपनीय तत्वज्ञान बात कर फंसाते कहते बेटा वैराग्य धारण करणाही श्रेष्ठ हैन बातो को मस्तक पर धारण करी चले जाते हिमलय और ये समाचार जब मिलता है, दक्ष प्रजापती बडा क्रोध आता है, फिर हजार पुत्रों को भेजते हैं, शबलस्वस उनको भी नारदमुनि केवल एकही प्रश्न पूते बेटा छोटे भाई का कर्तव्य होता बडेभाई का पलन करणा आहे की नाही बोलते हां आप बे भाई काय बोलते नाही हिमलय गे छोटे भाई बोलते जायगे नारदमुनि का, आपने काही नाही जाऊ पहच गे वो लोक भी फिर नारद मुमाचार लते दक्ष प्रजापती केस दक्ष प्रजापती पूते व्हॉट इज द न्यूज नारदमुनि बोलते हैं, स्कोर है गारा हजार बोले क्या सब गए, ऊपर तो इसो सुन दक्ष प्रजापती बडे क्रोधित होते हैर नारदमुनि अभिश्राप देने लगते हैं। तो इसलिए यहां देखा गया है की जो गाली देण्याची प्रवृत्ती आलोचना करणे प्रवृत्ती दक्ष प्रजापती की शिवजी के तब से चल रही थी। वो पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ था और इसलिए वो क्रोध करने का भाव अभी भी था और फिर वो अंकुर फूट गया और यहां वापस नानु भूया न जाना पुमान तीक्षणताम निर्विद्य ते स्वयं तस्मात न तथा भिन्नधि परी वो कहते हैं कि भैया आपने मेरे पुत्रों को साधु बना दिया लेकिन जब तक वो लोग पूरे गृहस्थी में रहकर गृहस्थी के ता आपको नहीं अनुभव करेंगे इंद्र तृप्ति से मार नहीं खाएंगे तब तक ये तो ऐसा हुआ कि जबरदस्ती आपने किसी को बना दिया क्योंकि जब व्यक्ति वास्तव में कटता है तो जानता है कि छुरी कितना तेज है न विद्यते स्वयं तस्मा न तथा भिन्नधी पर आपने जबरदस्ती भिन्नधी पर ब्रेन वॉश कर दिया संस्कृत मे ब्रेन वॉश कोम द्या भिन्न धी टू चो इस्कॉन के ऊपर ब्रेन वॉशिंग केस लागा न्यू यॉर्क मे प्रभूत के पास केस आयाभूपादने प्रेसिडेंट कोयर वॉयर नाही लगागे तुम्ही केस लढो डीओटी बोला यार मै कॉलेज ड्रॉप आउट ने प्रभूपादने तो क्या मे बुक्सले जा बुक्स को सजा दो कोर्ट मे और भागवतम के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से सुनाओ, एक घंटा लेक्चर दो दूसरा दिन दूसरे श्लोक पे दो तीसरा दिन, तीसरे श्लोक कन्वर्ट कोर्ट केसन टू भागवतम क्लास प्रभुपात का आदेश हो गया, तो भक्त लोग मुले चलो प्रभुपात बोल रहे करते तो खडा होगा कोर्ट मे सीधा लक्च्चर देणे लगा जज भी परेशान यार ये बोल रहा दुसरा दिन एक औरचर तीसरा दिन एक औरक्चर एक सप्ताह तक लक्चरही चल रे और जज सोचने लगा की यारे कब तक चलेगा तो उसने भक्त को पूछ लिया, आपके पास एविडेंस कितना है, भक्त बोला सर अभी तो साथी श्लोक हुआ अठरा है, जज घबरा गया, उसने अपने मित्र को फोन मारा बोला यार ये कोणसा बुक से बोल भक्तीविधान स्वामी का बुक आहे आपल व हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल का प्रोफेसर था बोलताय स्वामी प्रभूपाद की बुक्स बिलकुल ऑथेंटिक है ये हरे कृष्ण आंदोलन ऑथेंटिक है तो तुरंत उसने अगले दिन बोला मैं सब एविडेंस सुन के समझ गया हूं और मैं निर्णय दे रहा हूं कि हरे कृष्णा और ये पूरा जो है कोर्ट वर्डिक्ट आ गया सारे न्यूज में छप गए प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए सुन के तो इसलिए कौन व्यक्ति जाकर किसी को बुक्स दिया कैसे उसके ऊपर प्रभाव पड़ा और कहां पर इस दूसरे केस में वो काम आया है कि नहीं तो हर व्यक्ति का अपना एक योगदान रहता है और आगे हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति नारद मुनि को क्रिटिसाइज करते हैं और फिर दक्ष के पुत्रियों का वर्णन आता है और तत्पश्चात हम देखते हैं कि कश्यप और अदिति के ही पुत्रों की श्रेणी में अब आगे अभी तक हमने जो अलग अलग चर्चाएं की तो कश्यप और अदिति के सभी पुत्रों का वर्णन आ रहा है और तब यहां अंत में यह वर्णन आएगा कि विश्वरूप का क्या हुआ तो इंद्रदेव बृहस्पति को अपराध करते हैं बृहस्पति प्रवेश करते हैं लेकिन इंद्रदेव बृहस्पति की उपेक्षा कर जाते हैं इंद्र अपने अयाशी मे इतने खोए रहते हैं कि कई बार देखते नहीं कौन आया, कौन गया तो आयान को लगा कि ये मेरा अपमान कर करदिये तो उन्होंने अपना आशीर्वाद खिंच लिया तो आशीर्वाद खिंच लिया तो केमन के, के कारण इंद्र की शक्ति चली गई असुरलोग हावे हो गेस ब्रह्माजी केस गे ब्रह्माजीने का विश्वरूप को गुरु के रूप मे स्वीकार करो आगे विश्वरूप को गुरु के रूप मे स्वीकार लेकिन भी क्या करता की एक श्वास देवता आहुती डाता व आपली मां की ओरसे असे रिलेटेड था असो केली आहुती डा रहा्र सावधनी सुनालूम पडा रहा था, तो इंद्र से सुना तो है, तो छल करोध कर आता सीधा विश्वरूप का सर काट डाला तो पहिले तो मानसिक अपराध किया बृहस्पती के प्रती अभि सीधा तलवार मार डाला तो उस सम विश्वरूप कि पिता त्वष्ट बडे क्रोधित होकर एक यज्ञ कि और तब जाकर उस यज्ञ बोलते समय के मंत्र बोलते समय एक उच्चारण गलत कर दिया कहा। तो वो इंद्र शत्रो होत्रु के बदले व हो पर्सन फॉर हुम इंद्र वल बी एन एनिमी उल्टा मीनिंग हो गया तो उत्तर निकले वृत्रासर और वृत्रासुर आकर पूर शक्ती के आक्रमण करणे और वृत्रासुर ने सारे देवताओं को दमन किया उसको देखकर कर देवतागण भगवान विष्णु के पास फिर गए भगवान ने कहा जाओ ददीची ऋषि के पास जाओ और उनके तेजस्वी अस्थियों से अस्त्र बनाओ और तब जाकर वो गए भागवत वर्णन कर रहा है कि जो सत्ता शक्ति ऐश्वर्य के पीछे पागल है उसके जीवन में निरंतर अशांति होगी और वो व्यक्ति इतना निर्लज होगा की व आप महत्वाकांक्षा की पूर्ती लिए, किसी व्यक्ति के जीवन कोलिदान करणे तयार रागा तो केवळ आपण पोजिशन मेन्टेन करणे केवता के जादीची ऋषी केरीर दे दीजिये अस्थिया देजिये वज्र केली और ददिची ऋषी भी बे प्रेम सेह देते की हांगो का शरीर भी क्या दूसरों के काम आय तो अच्छा है पारक के क्षणभंग वास्तव और इसलिए जब परोपकार में प्रयोग करे वही अच्छा तो अपना शरीर त्याग दे अस्त्रोसे बडा सुंदर वज्र बना इंद्र हात मे आता लक्र जैसे आक्रमण करणे लगते वृत्रासुर के एक आक्रमण से वो वज्र नीचे गिर जात जे वज्र गर ग इंद्र आशा खो बैठते है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे जीवन का सबसे बडा अस्त्र क्या है? हमारे जीवन के युद्ध में विजय प्राप्त करने के करणे सबसे बडा क्या? वज्र का है धन का है सत्ता का है शक्ति का है कर्मो का है नैतिकता का है ऐश्वर का है हमारे जीवन मे युद्ध मे विजय प्राप्त करणे सबसे शक्तिशाली अस्त्र है आशा और यदि किसी के हृदय में आशा है तो विजय की आकांक्षा है अगर वो निराश हो गया हतोत्साहित हो गया आशा खो बैठा तो वज्र बगल में पड़े रहने पर भी वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए यहां पर वज्र नीचे गिरा था इंद्र निराश हो गए लेकिन वृत्रासुर इंद्र को देख के कहते अरे मूर्ख भगवान के आदेशानुसार वो वज्र बना है भगवान अच्युत है उनकी इच्छा अच्युत है अगर भगवान ने आदेश किया है तुम्हारी विजय अवश्य होगी उठा उसको देख क्या रहे हो तो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं वो उनको काउंसलिंग कर रहे हैं लेक्चर उनको दे रहे हैं तो ये भागवत में वर्णन आया है कि भक्ति अहितुकी है अप्रतियता है किसी असुर के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो सकती है तो ये किसी ने तिलक लगा लिया भक्त का वेश धारण करी के हृदय मे होई हो सकता पँट शर्ट पहिन के कोण बिजनेसमॅन होगा कोई राजनीतिक होगा रमानंद पोलिटिशियन थे रूप गोस्वामी पोलिटिशियन थे सनातन गोस्वामी पोलिटिशियन थे महाप्रभू के टॉप तीन चार लोक प्रताप रुद्र सब पॉलिटिशन थे रमानंद राय आच्य गोदावरी तिरे अधिकाय होय ते विद्यानगरे क्षुद्र उप शूद्र विषय उपेक्षा न करारा वचन तारे अवश्य मि अलौकिक वाक्य बुझियांद राय क्यो वास्तव मे वैष्णव भक्त है दिवनर लगते तो बाहरी रूपसे किती कोजिये अलौकिक वाक्य चष्ट तारे न बुझ्या परिहास करिया अक्षय वैष्णव बोलिया हम वैष्णव बोल के उनको मजाक उड़ाते थे लेकिन वास्तव में महान भक्त हैं वो इसलिए वृत्रासुर यहाँ पर दिखने में असुर लग रहे हैं लेकिन उनके हृदय में भगवान की भक्ति पनप रही है तो प्रथम नौ स्कंद में दशम स्कंद में व्रजभक्ति से पहले सबसे शक्तिशाली प्रार्थना ये चार प्रार्थना ये इसको कहा गया है चतुश्लोकी भागवत का तो सारे प्रार्थनाओं में सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं वृत्रासुर की ये चार प्रार्थनाएं हैं अहम हरे तव पादै कूल दासानुदास भवितासमि भूया मनस्मरे ताशु पतेर गुणामस्ते ृीत वा कर्मको काय न नाकपृं न पारमेष्ठ्यम नवौमधित्य नोगसिद्धेरपुनर्भवं वा समंजसाह्य काे अजात पक्षव मातर खगा स्तन्यम यथवत्सरता क्षुधार्ता प्रिय प्रिय व्युषि विषण्णा मनोअरविक्षदृक्षते ते मोत्तम श्लोकजनश सख्यम संसारचक्रे भ्रमत स्वकर्म भी यत्मजदार गेहेशू आसक्त चित्त नाथ भूया तो प्रथम श्लोक में वो वर्णन कर रहे हैं कि मैं आपका दासानुदास बनना चाहता हूं दूसरे श्लोक के चर्चा का विषय है कि मैं इस चौदह लोक में कोई भी सिद्धि या कोई भी पद नहीं चाहता केवल आपके चरण कमलों की सेवा ही चाहता हूँ जैसे एक नवजात पक्षी अपनी माता के घोंसले लौटने की प्रतीक्षा करता है यह श्लोक सुनाकर वृत्रासुर को बुरा लगा कि अरे ये कैसे मैंने कोई भौतिक वस्तु मांग ली फिर कहा स्तन्यम्यता वत्स रहा था जैसे अपने माता का तो माँ के बाहर का कोई वस्तु लेकर मां आतीय वहते नाही मां अंदर का वस्तु मे कामना करूंगा क्या दूध फिर कहते नाही येक नाही प्रियम प्रिय व विषतम विषणना जैसे प्रिया प्रीतम की दीर्घकलीन अनुपस्थिती के पश्चात पुनः विरह आतुरसे अब संभो के कामना करती है वैसे म कामना करता हर फर अंत मे कहते भक्ती की पराकाष्ठा है वैष्णव का सत्संग जनेशु सक्ष्यम ॲसे वैष्णव के सत्संग मुझे प्रदान कीजिए तब जाकर रुत्रासुर आगे इंद्र को ज्ञान देने के पश्चात उनको प्रेरित करके युद्ध करने लगते हैं और कहते हैं जीवन में सफलता का मूल केंद्र है प्रयास भक्ति में प्रयास कीजिए साधना कीजिए सफलता और विफलता के कामना मत कीजिए भगवान की इच्छा हुई तो सफल होंगे और तब जाकर इंद्र को अलग अलग पाप कर्म का प्रभाव हुआ और उससे बचने के लिए उन्होंने तपस्याए की आगे भक्त कितना दुर्लभ है इसका वर्णन आया है, हैठे स्कंद मे मुक्तानाम अपसिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिशि तर फिर प्रश्न उठता की इनका बॅकग्राऊंड क्या था चित्रके की कथा आती है चित्रके कोत्र मला जिका नम होगा हर्ष शोक कोई भी वस्तु जिससे आप बहुत प्रेम करते हो इस जगत में आपको लगेगा वो मिलेगा तो हर्ष होगा लेकिन वो अंत में चलकर शोक का कारण बनेगा तब जाकर चित्रकेतु केतू ने पार्वती जी को अपराध किया शिवजी कोखा की शिवजी बैठे पार्वती को गोद पेकर पे वैराग्य का भाषण दे रे है चित्र केतू हस पडे बोले ये क्या चल रहा सेमनार का टॉपिक आहे रेन्सिएशन और दृश्य तर कुठ औरि दिखा आहे तर देख कर पार्वती क्रोधित हो गी औरका अभिश्राप देकिन दे उने पार्वतीजी के अभिश्राप कोस्तक पे लियार तब नारायण नारायण परासर्वे न कुतश्चन बिभ्यती स्वर्गापर गणरकेश अपितुल्यात दर्शनत शिवजी वैष्णव भक्तो कोस्तुती करते कहते की चे व्यक्ती कसी भी परिस्थिती में क्यों न हो भक्ती करताय कभी कभी हम कहते हैं, य मेरा जॉब ठीक नहीं, नाही मेरा बिजनेस ठीक नहीं, मेरा घर मंदिर से बहुत दूर है मेरा घर मंदिर के बहुत पास है, मेरा घर अमेरिका मे ऑस्ट्रेलिया मे में मैटार्क्टिका मे कई कई भौतिक कारणो कोकरते भक्ती नाही कर सकते तो व्रत्रासुर और चित्रकेतु महाराज की कथा के माध्यमसे बयागा आहे हर स्थित मे हर शरीर मे हर प्रकार के परिवेश मे भक्ती कियाकता है डोंट गिव एक्सक्यूजेस मूल तत्व हैस संपूर्ण कथा काय की प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पेथे कुंभ मेला मे प्रभुपादने पूर्ण वाई इस कृष्णा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडे कसं भक्तने बिकॉज गीता सेज प्रभुपादने अरे गीता इज ओनली बुक दुसरे भक्तने प्रभुपाद बिकॉज यू से प्रभुदने आय एम ओल्ड मॅन मी कुठे बोल सकता हा फिर भक्त ने का पता नहीं, प्रभुपाद ने कहा, क्यों कि जब आप हरिनाम लेते हो तब आप कृष्ण का अनुभव करते हो आपके आपदय मे शुद्धिकरण होता है यू एक्सपीरियंस चेंज सो यू नो कृष्णा इज सुप्रीम दो सर्थ प्रभूपाद फिलीडेल्फियाॉर्निंग वॉक परिने एक प्रश्न किया इज कृष्णा सुप्रीम पर्सनॅलिटी इज गॉडेड एक भक्त जो मॉर्निंग वॉक मे पेथे वो इसमे थे उनको लगा मुंसर दूंगा प्रभुपाद शाबाशी दगे प्रभुपाद बिकॉज वन यू चू एक्सपीरियंस कृष्णा प्रभुपाद बिकॉज गीता सेज फिर प्रभुपादने जो कुछी करो गुरु साधु और शास्त्र तीनो का समन्वय होना होणारे चे यलॉसफी हो वो फिलॉसफी हो कोलॉसफी हो इट शुड बी एस पर गु साधु एन शास्त्र आगे यहां पर दीती सोच रही है कि मेरे पुत्र नहीं अब मुझे ऐसे पुत्र तैयार करने होंगे जो इंद्र का विध्वंस करें, और तत्पश्चात पुमसवन व्रत वो करती है और जब गर्भ होती, होती है तब इंद्र उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इंद्र उसके गर्भ में प्रवेश करके उनके गर्भ को फोर्टी भाग में काट देते हैं और ये सभी जीवित होकर प्रार्थना करने लगते हैं और ये हो गए मरुत और इंद्र उनको छोड़ देते हैं और तब जाके वर्णन आया है कि दिती, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने व्रत किया इसीलिए उनके भक्ति का परिणाम हुआ कि उनके बच्चों को संरक्षण मिला और भले उनके मन में आसुरी भाव था लेकिन भगवान की भक्ति करके व्रत करने का परिणाम हे हुआ कि उनके पुत्र देवता बने इस प्रकार यह कहा गया है कि भगवत भक्ति जो करेगा उसको परिणाम अवश्य सकारात्मक प्राप्त होगा तो अब छे स्कंद के अंत में आया है कि इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर विष्णुने दीती के पु हत्या की अब सातवें अध्याय के आरंभ में परीक्षित महाराज पूछते हैं भगवान क्या हैं पार्शियल हैं कि इम्पार्शियल हैं तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग आज दोपहर के सत्र में फिर चर्चा करेंगे साढ़े तीन बजे से बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा